ंदे भुन ईश्वर गुरूतिहादेहाय दक्षिणाई ओम शांति शांति शांति ब्रह्म विद्यापीठ श्री कैलाश आश्रम के वार्षिक उत्सव पर आयोजित यह ज्ञान में प्रथम दिवस का या द्वितीय सत्र इसमें हम लोग उपनिषद का विचार आरंभ करके ईसावासीय उपनिषद का पंचम मंत्र तक विचार किए थे आगे ज्ञानी के दृष्टि इसको बताया जा रहा है जो ज्ञानी की स्वाभाविक दृष्टि होती है वो हम लोग के लिए अभ्यास का मार्ग बनता है हमको इस प्रकार के अभ्यास करना है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्ये व अनुपश्यति सर्वभूते शुचात्मा ततो न विजुगुप्सते ये भूतानि आत्मनि एव आत्मनिवश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं आत्मा तीजगुप्स ये तो ये मुमुक्षु परिव्रट संयासी हेषण त्यागी सर्वाणी भूतानि सर्वाणी भूतानि अर्था जो कुछ हमारे बुद्धि बुद्धिग्राह्य होते हैं अव्यक्त से लेकर के स्थावरपर्यत यह यह सब आत्मनि एवं अनुपश्यति अर्थात ये सब अध्यस्त ही है चाहे वो माया हो चाहे कोई भी स्थावर पदार्थ हो पर्वत इत्यादि कोई भी पृथ्वी जल कुछ भी पदार्थ हो यह सब आत्मनि अध्यस्त इस प्रकार की जो अनुपश्यति है अनु दिया अनु अर्थात पश्चात किसके पश्चात तो जहां ये अनु शब्द आता है वेदांत शास्त्र में शास्त्र का उपदेश आचार्य से प्राप्त करके इस प्रकार की जिसकी वृत्ति होती है ये सब कुछ आत्मा में ही अध्यस्त है आत्मा में अर्थात तो मेरे में अध्यस्त है अधिष्ठानों में ही हूँ इस प्रकार की अर्थात तो वस्तुतः यह निधि ध्यास कालों को कहता है सब कुछ यह आत्मा में ही अध्यस्त है मेरे में जिसे कहा जाता है मिट्टी में बनाया गया वो लाइट आप लोग जला सकते हैं अगर अंधेरा होता है तो चलता है तो ठीक है आप लोगों को जैसे कहा जाता है मिट्टी में बनाया गया जितने सारे पात्र वो सब किस में है कहा जाएगा कि मिट्टी में ही है तो मिट्टी से बनाया गया तो मिट्टी में ही है मिट्टी में है अर्थात उपादान में ही जो कोई कार्य है वो उपादानों में ही अपने स्थिति यह प्रथम पूर्वार्ध में वही कहा जाता है जो यह भूत है वो सब ब्रह्म का ही कार्य है इसलिए सब ब्रह्म में अध्यस्त है जैसे मृद से बनाया गया सारे पात्र वो मृद में ही आरोपित है केवल नाम रूपात्मा का और अधिक है यह हो गया कि सभी आत्मा में अध्यस्त है और सर्वत्र यही आत्मा ही उपलब्ध होता है सर्वभूतेश आत्मा न सर्वभूतों में अर्थात तो मिट्टी में बनाया गया जितने सारे पात्र पदार्थ देखेगा देखेगा तो उसमें क्या दिखेगा कहते मिट्टी ही दिखेगा मिट्टी से अगर बनाया गया है तो उसमें मिट्टी ही दिखेगा सर्वभूत है सूच सर्वत्र में ही विद्यमान हूँ इसी प्रकार के जड़ पदार्थ तो जड़ पदार्थ हो गए जितने चेतन पदार्थ दिखता है कहते हैं वो सभी चेतन पदार्थ में जो अंतःकरण है उस अंतःकरण में मैं ही प्रतिबिंबित तो होता हूँ जैसे जिस शरीर में वो तादात्म्य करता है मैं कह करके व्यवहार करता है उस शरीर में भी एक अंतःकरण है उस अंतःकरण में जैसे ये प्रतिबिंबित तो होता है बाकी सभी अंतकरण में मैं ही प्रतिबिंबित होता हूँ इस प्रकार की उसकी बुद्धि रहती है तो सर्वत्र मैं ही हूँ जो अपना वास्तव ये निर्गुण स्वरूप है तो उसी स्वरूप सर्वत्र विद्यमान है सभी का अधिष्ठान वही है जो उपाधिग्रस्त हो गया स्वपाधि रूप सर्वत्र नहीं है जैसे हम लोग सब जो कथा सुनते हैं कहते हैं कि के भगवान कृष्ण सर्वत्र विद्यमान है तो उस समय में नहीं है कि भगवान कृष्ण ऐसा है कि शरीरधारी है हाथ में मुरली है अथवा ऐसे गोव के पीछे चलते हैं वह सर्वत्र कैसा होगा अगर उस प्रकार के भगवान कृष्ण का स्वरूप मानेंगे तो वो कंस से भिन्न हुआ जो निर्गुण रूप है कहा जाता है वो निर्गुण रूप से वह सर्वत्र विद्यमान है जो सब सोपाधिक है वो निरुपाधिक में ही अध्यस्त है जो सगुण है वो निर्गुण में ही रहेगा विचार जब करते हैं अन्यत्र विचार दिया जाता है पंच पंचदश में एक विचार दिए हैं विकल्प को लेकर के जो सगुण है वो कहाँ रहेगा कहेंगे कहेंगे जो सगुण है वो निर्गुण में रहेगा अगर सगुण सगुण में रहेगा तो जो अध्यस्त तो सगुण ये सगुण है और जो अधिष्ठान सगुण ये भी सगुण हुआ और हमारा नियम है कि जो सगुण वो सगुण में रहेगा अर्थात आपको और एक सगुण लाना पड़ेगा ये सब अनवस्था दोषो शास्त्र में विचार करके कहते हैं इसलिए जो सगुण होगा उसका अधिष्ठान निर्गुण ही होना पड़ेगा तो निर्गुण में ये सब सगुण ये निरुपाधिक में ये सब स्वपाधिक अध्यस्त होंगे और वही निरूपाधिक ये हमारा वास्तव स्वरूप है जब उस रूप का चिंतन करेगा तो फिर अपने से भिन्न कोई और पदार्थ नहीं रहेंगे सब कुछ तो मेरे में अध्यस्त है अपने से कोई भिन्न पदार्थ हो और उसमें स्वभन बुद्धि होगी स्वभन बुद्धि अर्थात अच्छा है तब तो उसमें राग होगा आसक्ति होगी ये पदार्थ मेरे को चाहिए ये बुद्धि होगी और हमसे भिन्न है और हमारा वो अनिष्ट का साधन है हमारा हानि करवाएगा तो कहेंगे उससे हमको द्वेष हो गया तो हमसे भिन्न इस प्रकार की निश्चय होने से उसमें राग द्वेष होता है द्वेष हुआ तो घृणा होगी जुगुप्सा घृणा अगर हमसे भिन्न ही कोई पदार्थ नहीं है सब मेरे में ही कल्पित है तो फिर किससे किसमें घृणा ग्रिन, करेगा उत्तरार्ध में कहते हैं ततो न बिजुगुप्सते और फिर किसी पदार्थ में घृणा नहीं कर करेगा अपने से भिन्न पहले देखे तो उसमें द्वेष बुद्धि हो और उसमें घृणा करेगा सर्वत्र अगर अपने आप ही अनुभव करेगा अत्यंत विशुद्ध निर्गुण यह जो स्वरूप है सर्वत्र देखेगा तो घृणा का कोई निमित्त भी नहीं रहेगा ये जो बात यहाँ कहा जाता है निधिध्यासन काल में जिसको कभी स्वरूप का अनुभव आया है उसका ऐसे सब स्थिति होती है हम कहेंगे कि हमको ये सब स्थिति कहाँ है आप तो ऐसा बात कहते हैं शास्त्र तो ऐसा बात कहता है आजकल का भाषा में कहा जाएगा हमारा आंटीना हर पकड़ता नहीं तो ठीक है आरंभिक अवस्था में ये सब ग्रहण होगा कठिन है फिर भी हम उसका चिंतन करें इस प्रकार की जैसे हम बार बार विचार करते हैं हमको ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती है ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती है तो हमाकार वृत्ति तो होती है मैं इतने वृत्ति तो होती है तो इसी का ही चिंतन करें अगर हमको अनुभव नहीं हो रहा है फिर भी चिंतन करेंगे तो एक दिन वो हमारा अनुभव में आएगा ऐसे ग्रंथकार लोग कहते हैं शायद पंचदशी कहें अनुभूत अभावी ब्रह्मास्मि चिंत्यता अप्यसत प्राप्यते ध्याना नित्याप्त ब्रह्म किंग पुनः ब्रह्म अस्मि अहम् इस प्रकार की ये चिंतन करें अनुभूतैर अभाव अभी हमको अनुभव इसका नहीं है फिर भी हम इस प्रकार की चिंतन करें अहम जो हमको अनुभव हो रहा है मैं तो यही ब्रह्म इस प्रकार की चिंतन करें कहीं ये बिल्कुल मिथ्या है कहते ठीक है आपको विश्वास नहीं होता शास्त्र कहते हैं श्रुति कहती है मिथ्या तो नहीं होगा हमको अनुभव नहीं आ रहा है फिर भी हम चिंतन करें और उसके लिए ग्रंथकार आगे बोलो देते हैं अप्य प्राप्यते प्राप्य जो जो चीज़ नहीं होता है उसका ध्यान करता है तद्रुप अनुभव करता है मानता है मैं वो हूँ वहाँ दृष्टांत भी देते हैं कोई साधक गुरु के पास आया और उसको अपना भैंस में बहुत ज्यादा प्रीति था जब गुरु उसको किसी इष्ट में ध्यान करने के लिए कहे तो वो कहता है कि हमारा मन तो बारम्बार हमारा वो घर में जो है भैंस उसी में चला जाता है तो गुरु उसको कहते हैं ठीक है आप वो भैंस का ही ध्यान करो और ध्यान करते करते उस इतना तादात्म्य हो गया अपने आप को भैंस रूप मानने लगा गुरु जब कहते हैं कि आप बाहर आ जाओ वो कहता है कि हमारा सिंग लगेगा ही दरवाजा में वो वास्तविक भैंस नहीं है इतना ध्यान करते करते अगर मैं भैंस इस प्रकार की दृढ़ निश्चय हो जाता है अपी असत वो है नहीं फिर भी तद्रूप अनुभव होता है तो नित्याप्तम ब्रह्म पुनः जो हम वस्तुत है ब्रह्म रूप हम बारंबार चिंतन करते करते तदरूप हमको अनुभव होने लगेगा इसमें और कहना क्या विचित्र है इसलिए ये सब अभी अनुभव में नहीं आता है तो भी इस प्रकार के चिंतन करें अहमाकार आकार वृत्ति अगर हम पूजन करते हैं कहीं भी कुछ भी करते हैं प्रणाम करते हैं सर्वदा अहम का चिंतन करके ही करें शिवजी में जल चढ़ाते हैं, हैं बिलो पत्र रखते हैं चिंतन करें अहम कहीं भी प्रणाम करते हैं हनुमान जी का प्रणाम करते हैं भाष्यकर भगवान का प्रणाम करते हैं गुरु को प्रणाम करते हैं अहम चिंतन करके प्रणाम करें ये धीरे धीरे हमको ब्रह्माकार वित्ती के दिशा में ले जाएगा वास्तविक वही अहमाकार ब्रह्माकार ही है हमारा बुद्धि अभी नहीं मानती है पता है अनुभव नहीं है इस प्रकार के चिंतन करें। जो यह मंत्र में कहा गया उसी को पुनः दोबारा कहते हैं यस्मिन सर्वाणी भूतानि आत्मे वात बिजानत त्र कह शोक एक अनुपश्यत यस्मिन् श्याम अवस्थायाम जिसमिन काले जिस अवस्था में सर्वाणी भूतानि आत्मा एव अभूत सारे भूत आत्मा ही हो गए जैसा कहते हैं कि जितने सारे पदार्थ दिखता है कहते हैं कि रज्जु में जो दिखने वाले सर्प जलधारा माला दंड भूछिद्र ये जितने सारे पदार्थ कल्पित तो दिखते हैं नाना व्यक्ति खड़े होकर के नाना पदार्थ दिख रहे हैं क्यों कहते हैं कि प्रकाश वहाँ कम है अंधकार है और अगर कोई वहाँ प्रकाश से ले आएगा तो ये जितने पदार्थ दिख रहे थे कुछ नहीं रहेगा कहेगा हाँ ये तो एक ही रज्जु है इतने पदार्थ दिख रहे थे इतने सारे लोगों को जैसे ही प्रकाश आ गया सब रज्जु बन गया तो इसी प्रकार कहते हैं अज्ञान अवस्था में सर्वाणी भूतानी नाना रूप ये सब दिखते हैं और रूपों के लिए हम एक नाम भी निर्धारण करते हैं सब कल्पित कल्पना करते हैं और जिस समय में अर्थात ज्ञान होने से आत्मा एवं अभूत सब अधिष्ठान रूप ही बन गए जैसे रज्जु में लिखने वाले पांच पदार्थ सब रज्जु रूप ही हो गए आत्मा एवं अभूत आत्मा अधिष्ठान सब रूप ही है बीजानतः बीजानतः ज्ञानी का वेदांत का अभ्यास यही है बार बार वही चिंतन करे ये सब अधिष्ठान रूप ही है ये सब ब्रह्म ही है लय चिंतन हम लोग सुबह विचार कर रहे थे तत्पदार्थ का शोधन ये सब इसी प्रकार के विचार करने से धीरे धीरे दृढ़ होता है ऐसी अवस्था आती है सब कुछ ये आत्मा में अध्यस्त है अर्थात ये बुद्धि चलने से ये जगत को दिखाता है बुद्धि जब स्थिर है समाधि अवस्था में है ये सब कुछ नहीं है केवल मैं ही हूँ इस प्रकार की परमार्थ स्वरूप का अनुभव जिसको है तत्र को मोह फिर इस इस अवस्था में और क्या मोह होगा आक्षेप करके कहते हैं अर्थात मोह संभव ही नहीं है शोक शोक अर्थात शोक उपलक्षित संसार संसार अर्थात तो सुखी हो जाना दुखी हो जाना मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ ये सब बुद्धि और कहा रहेगी जब ये जगत कल्पित है जो कुछ अनुभव हो रहा है सब कल्पित है अधिष्ठान केवल मैं ही एकमात्र हूँ ऐसे अवस्था में कहते हैं और ये शोक और मोह नहीं होगा मोह अर्थात तो ये सब विपरीत बुद्धि विपरीत बुद्धि नहीं होगा रज्जु अगर रज्जु तेना दिख गई तो फिर ये सर्प ये माला ये डंडा इस प्रकार की बुद्धि और नहीं होगी विपरीत बुद्धि भ्रांति और शोक संसार ये सब और ये नहीं होगा तो अविद्या का कार्य है ये सब शोक में हो इत्यादि और विद्या से ज्ञान से अगर अविद्या के निराकरण हो गए तो और ये सब शोक में हो इत्यादि होंगे नहीं संसार अत्यंत नाश हो जाएगा आगे कहते हैं आत्मस्वरूप का और विस्तार दिखाते हैं आगे मंत्र में लक्षण कहते हैं सपर्यगाय अव्रणमसनारम शुद्धम पाप विद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूर्याथातथ्यत व्यदभावतीभ्य सामर्यगात स आत्मा जिसका वर्णन अभी तक हो रहा है परिअात परितह अगात परितह सर्वत सर्वत्र यह गया हुआ है गया हुआ है व्यापक है सर्वत्र अनुभव होगा इसलिए कहा गया है कि सर्वत्र गया हुआ है जो जहाँ अनुभूत होता है वो वहाँ गया हुआ है कहते हैं आप यहाँ दिखते हैं तो कोई भी कहेगा कि हाँ आप वहाँ गए थे आप यहाँ आए हैं इसलिए दिखते हैं जो जहाँ अनुभूत होता है वो वहाँ गया हुआ है ऐसे कहते हैं व्यापक आत्मा सर्वत्र है सर्वत्र है अथा कुछ भी आपको अनुभूत तो, अनुभव हो रहा है उसका अधिष्ठान है सुक्रम सुक्रम कहने का अर्थ है शुद्धम शुद्धम अर्थात तो प्रकाशमान है ये सुब्रम अकायम अकायम कह कर करके काया काया कह कर करके यहा लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर को कहा जाता है अकायम अर्थात यह आत्मा इसका ये सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर नहीं है मन नहीं है और ये मन का ही सब परिणाम है काम संकल्प भी चिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा ये जितने सारे उनको सुख दुख अनुभव हो रहे हैं इसे मन का ही परिणाम है और अगर यह अंतकरण तो ही हमारा नहीं है सूक्ष्म शरीर हमारा नहीं है तो ये सबसे मुक्त है आगे अव्रणम व्रण यह आत्मा में ये क्षत नहीं है स्नावा स्नावा जो हम लोग कहते हैं स्नायु नाड़ी ये सब भी नहीं है तब तो व्रण और नाड़ी ये स्थूल शरीर में होते हैं व्रण अर्था क्षत कहीं कट जाना तो ये व्रण और क्षत क्षत और ये स्नायु ये स्थूल शरीर में है ना सूक्ष्म शरीर में है स्थूल शरीर में तो इसलिए यह आत्मतत्व तो तो में व्रण नहीं है और ये स्नायु भी नहीं है अर्थात तो इसका स्थूल शरीर नहीं है और आगे कहते हैं शुद्धम शुद्धम का अर्थ निर्मलम मल होता है अविद्या अविद्या हमारा कोई शरीर अविद्या भी है कौन सा शरीर कारण शरीर तो यहाँ अशुद्ध मल ये हो गया कारण शरीर पर हम जो वास्तव स्वरूप है कहते हैं शुद्धम अर्थात मल नहीं है निर्मल अविद्या नहीं है इसका अर्थ हमारा कौन सा शरीर नहीं है कारण शरीर भी नहीं है तो कारण शरीर अगर नहीं है तो फिर कार्य शरीर रहेंगे हमारे नहीं रहेंगे अर्थात हम तीनों शरीर से रहित हैं आगे अपाप विद्धम न विद्धम अर्थात हम वास्तव जो रूप है उसमें पाप का ये संबंध नहीं है पाप कहने से अधर्म तो पाप है और मुमुक्षु के लिए धर्म भी पाप है क्यों धर्म का फल कहते हैं कि आगे उच्च लोक में शरीर प्राप्त करवाएगा चाहे पाताल में शरीर प्राप्त करवाए चाहे ब्रह्मलोक में शरीर प्राप्त करवाए बंधन कौन सा है दोनों ही इसलिए यहाँ पाप शब्द से धर्म अधर्म ये दोनों को लेना है अर्थात धर्मा धर्म से असंबद्ध क्योंकि असंग कूटस्थ है हम वास्तविक अच्छा आगे कहते हैं कभी कभी क्रांतदर्शी क्रांतदर्शी अर्थात अतिक्रम्य यह पश्यती स सा क्रांतदर्शी साधारण लोग जैसे देखते हैं घट को घट रूपेण देखते हैं कहते हैं सुवर्ण में बनाया गया कहते हैं गणेश जी और चूहा कहते हैं सामान्य लोग उसको उसी प्रकार की देखे क्यों तो गणेश जी है और ये कहते हैं ये तो चूहा है ये सामान्य लोगों के बुद्धि है और जो स्वर्णकार हो वो कैसे देखेगा हो क्या कहते हैं सब स्वर्ण। तो उसी को स्वर्णकार को आपेक्षिक दृष्टि से जो खरीदने गया है और जो बेचता है स्वर्णकार वहाँ वो स्वर्णकार क्रांतदर्शी अतिक्रम करके देखता है खरीदने वाला उसको गणेश जी और चूहा दिख रहे हैं किन्तु बेचने वालों को सुवर्ण ही दिख रहा है वो सुवर्ण क्रांत वो स्वर्णकारक्रांतदर्शी इसी प्रकार की अज्ञानी ये नाम रूप को देखते हैं अज्ञानी क्रांतदर्शी नाम रूप का अधिष्ठान चैतन्य उसको ही देखते हैं इसलिए उनको कवि कहा जाता है मनीषी मनीषी अर्थात मन का ईशा मन जिनका अधिनम है अर्थात यहाँ मनीषी शब्द से वह सर्वज्ञ सर्वज्ञर परिभू तो सर्वज्ञ ईश्वर अर्थात सबको सामान्यतया जानते हैं सर्वज्ञ शब्द का अर्थ सबको सामान्यतः जानते हैं हम लोग उपनिषद में देख रहे थे विचार हो रहा था यह सर्वज्ञ सर्वभित कहते हैं तो ईश्वर सर्वज्ञ है ना सर्वभित है <usiden> दोनों है किंतु ईश्वर ईश्वर कि सर्वज्ञ है ईश्वर ईश्वर रूपेण सर्वविद नहीं है यह जीवात्मा सर्वभित जीव रूपेण ईश्वर सर्वभित हो जाते हैं अर्थात तो ईश्वर सभी जीव बने हुए हैं तो तत्त जीव रूपेण होकर के समष्टि ज्ञान होकर के सर्वोपित होते हैं क्योंकि जो ईश्वर अवस्था है व्यष्टि में प्राज्ञ अवस्था सुसुप्त अवस्था उस अवस्था में कुछ विशेष जानते हैं क्या नहीं जानते हैं किंतु सुषुप्त अवस्था में ये भान तो रहता है मैं हूं ना सुसुप्ति से उठकर करके हम दूसरों को पूछते हैं कि सुसुप्ति में मैं था नहीं था ऐसे पूछते हैं हमको भान है कि हाँ सुसुप्ति में हम थे तो ये सामान्य ज्ञान होना यह ईश्वर का सर्वज्ञत्व तो है सामान्य रूपेण सब कुछ जानते हैं पदार्थ तो है कथे ह हाँ है और विशेष रूपेण कदे जीवात्मा न जानते हैं सर्ववित <coughs> मनीषी ईश्वर सर्वज्ञ परिभू परिभू अर्थात परित भवती सभी का ऊपर में होते हैं ये ऊपरी भवती और स्वयंभू स्वयंभू अर्थात स्वयं, भु। स्वयं भवती स्वयंभवती भवती अर्थात पूर्व में कहा गया कि सभी के ऊपर में होते हैं अगर कहा गया कि ऊपर में जो होंगे तो और कुछ नीचे भी होने वाले होंगे क्योंकि सभी के ऊपर कहा गया तो जो ऊपर है और जो नीचे है तो कहते हैं स्वयंभू अर्थात वही आत्मा तत्व ही, आत्म, तो तो ही दोनों बना है वही ऊपर वाला भी है वही नीचे वाला भी है सब वही बना हुआ है स्वयं जो ऊपर में है वो भी वही परमात्मा है जो नीचे है वो भी वही परमात्मा है स्वयंभू। या था तथ्य तो अर्थात व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य ये जो शाश्वती समा समा अर्थात संवत्सर को समा कहा जाता है प्रजापति लोग तो यह प्रजापतियों के लिए कर्तव्य का विधान भी वही परमात्मा ही करते हैं ये जो सब लोकपाल होते हैं प्रजापति कहा जाता है प्रजा सृष्टि करते हैं इनका जो कर्तव्य ये सब वही है उन्हीं के द्वारा ही निर्धारित तो होता है यह परमात्मा का स्वरूप यहाँ तक यह ज्ञान का विचार यह पूरा हुआ जिनको इतना में हो गया कहते हैं आगे का ग्रंथ आवश्यक नहीं है किंतु जिनको नहीं होता है कहते हैं फिर आगे चलना है और क्या करना है उसके लिए बताएंगे यहाँ तक तो केवल विवेक से निश्चय हो गया कि हम तो ये अधिष्ठान चित्रूप है तब तो काम हो गया अगर विवेक से निश्चय नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ कहते हैं बुद्धि अब तक तो शुद्ध नहीं है जगत में सत्य तो बुद्धि है इंद्रिया नियंत्रित नहीं है इस प्रकार की स्थिति है तो कह जाएगा तो फिर आप कर्म में अधिकारी है उपासना करना पड़ेगा तो श्रुति ओ भी कहती है तो आपको कर्म करना है उपासना करना है ये मंदास्ते अनुकम्प्यंते सविशेष विचारणे ही ये सब का भी विचार किया जाता है बताते हैं इसके द्वारा चित्त जब एकाग्र होता है तब हम विद्या के अधिकारी होते हैं तो यहाँ कर्म और उपासना इत्यादि का विधान सब किया जाएगा तो कर्म उपासना ये दोनों का समुच्चय कर किया जाएगा अगर अर्थात आप कर्म भी करें जो नित्य कर्म होता है शास्त्र विहिता कर्म उसको भी करें और उपासना भी करें। जब दोनों को करने के लिए कहा जाएगा तब तो कोई अगर कहेगा मैं खाली एक करूंगा तो एक करूंगा तो उसका बताया जाएगा आप अगर एक करेंगे आपका ये हानि होगी जो कहेगा मैं उसको करूंगा उसको कहा जाएगा फिर आपका ये हानि होगी इस प्रकार की प्रत्येक का निंदा किया किया जाएगा तब कहा जाएगा कि आप एक एक मत करिए आप दोनों को मिला करके करिए इसको कहते हैं समुच्चय करना है ज्ञान और कर्म ज्ञान और अर्थात उपासना आप उपासना कर्म दोनों करिए ऐसे कहा जाएगा तो प्रथम कर्म और उपासना का एक एक करने से उसकी जो हानि निंदा करके कहते हैं अंधंग प्रवशंती ये अविद्याद्यासते उप, तथो भूय तेतमो यद्याता अंधतम प्रवशती अर्थात अंधकार अदर्शन रूप अज्ञान उसमें प्रवेश करते हैं अर्थात वो ही संसार को पुनः पुनः प्राप्त करते हैं यद्यासते ये कैलाश का पुस्तक में य है ना ये है ये है अच्छा ये समझे आपके पास पशु ये है फिर आगे खंडाकार हैं अच्छा हाँ ठीक है तब फिर ठीक है तो ये अविद्याम उपास ये अर्थात खंडाकार तो है तो ठीक है वो ये अविद्याम अविद्या अविद्या शब्द से कर्म को कहा जाता है कर्म कर्म अर्थात यहाँ जो शास्त्र विहित कर्म नित्य कर्म केवल अगर वो नित्य कर्म करते हैं वो लोग भी अंधकार को अर्थात पुनः हाँ वही संसार को प्राप्त करते हैं जन्म मृत्यु चक्र में चलते हैं अविद्या उपासते अविद्या अर्थात कर्म उपास अर्थात तो अनुतिष्ठे जो केवल कर्म का अनुष्ठान करते हैं वो पुनः हाँ वही संसार को प्राप्त करते हैं और ततो तत्भूयतमो ये वो विद्यायाग्रता जो केवल उपासना में लगे हुए हैं कर्म नहीं करते हैं वो उससे भी अधिक अंधकार में जाते हैं कर्म को त्याग करके केवल देवता संबंधी उपासना करते हैं वो केवल कर्म करने वालों से और अधिक अंधकार में जाते हैं अर्थात और, तो और उनको दृढ़ दात्म्य होता है तो जो देवता का उपासना करते हैं उस देवता के साथ अधिक दृढ़ तादात में होता है तात्पर्य यहाँ वही बात है कि जो उपासना करते हैं उनका चित्त थोड़ा एकाग्र होता है और उपासना करता है अगर कुछ द्वैत भावना से किसी देवता का उपासना करता है उसमें इतना दृढ़ हो जाएगा उसका चित्त फिर वहाँ से हटना कठिन है तो इसलिए उपासना हम लोग जो वेदांत तो श्रवण में चलते हैं उपासना करना है तो स्वरूप का ही उपासना करें जिसको हम लोग बार बार विचार करते हैं अहम का उपासना करें जलाभिषेक करते हैं शिवलिंग में किन्तु चिंतन करें ये तो अहम है ये तो मैं हूँ इस प्रकार की उपासना करें ऐसे कई बार ये भी देखने दिखने मिलता है कि कोई अगर कोई जप दीर्घ दिन तक तो करता है अभी संन्यास लेना है तो उसको कहा जाएगा अभी रजा होमो के समय में ये आप जप मंत्र छोड़ दो वहाँ तो महाराज जी के सामने कहेगा हाँ तो सब तो छोड़ देना होगा तो शब्द तो कह देना है अभी बाद में अगर के पूछेंगे वो जब वो मंत्र छोड़ देंगे इतना दिन से करते हैं भाई आप वो करने का समय प्रतिज्ञा किए कि ये सब हम अभी इसको स्वाहा कर दिया और फिर उसको छोड़ेंगे नहीं कैसे तो जब उसमें दृढ़ हो जाता है संस्कार फिर उसको छोड़ने का कठिन होता है तो बार बार वही जगह चलता है तो उसमें दृढ़ संस्कार हो जाता है उपासना में कहते हैं इस प्रकार की भी जो लोग चलते हैं उनको भी और अधिक अंधकार हो जाता है दृढ़ आदत में उसके हो जाता है दो अलग अलग प्रकार की पदार्थों का अगर समुच्चय करना चाहते हैं तो दोनों का फल भी अलग अलग होना चाहिए जैसे कि इसको कहा जाएगा आप थोड़ा चावल भी रोज लीजिए और थोड़ा रोटी भी लीजिए अर्थात चावल का फल अलग है रोटी का फल अलग है और दोनों का फल अगर एक होगा तो फिर वो दोनों अलग कैसे होंगे इसलिए यह कर्म और उपासना इसका फल भी दिखाते हैं अलग अलग फल हैं अन्य देवाहुर्विद्या अन्य धाविद्या सुश्रुम धीराणांगद विच चक्ष विद्या का फल अलग है वृद्य में कहा जाता है विद्या देवलोक विद्याया तदारोहती देवलोक को प्राप्त करते हैं इस प्रकार की श्रुति में कहा जाता है और अन्य दुर अविद्या अविद्या अविद्या शब्द से क्या कहा जा रहा है कर्म कर्म के द्वारा अन्यद प्राप्य ते पितृलोक कर्मणा पितृलोक ऐसे कहा जाता है और यहाँ ऋषि कह रहे किश्रूम वयम धीराणाम वचनम ये हम नहीं कह रहे हैं ये तो हम भी अपने पूर्वाचार्य से सुने हैं इसके द्वारा यही बताया जा रहा है कि ये परंपरागत विद्या की प्राप्ति होती है हम अपने बुद्धि से अर्थात कहीं कुछ पढ़ करके जान लेना ये ठीक नहीं है हम हम भी अपने आचार्य से इस प्रकार सुने हैं इति शुश्रम धीराणम वचनम धीर अर्थात हमारे जो आचार्य है तो बुद्धिमान बुद्धिमान अर्थात जहाँ मतु प्रत्यय होता है तो धीमान में मतु प्रत्यय किस अर्थ में होगा प्रशंसा अर्थ में तो अर्थात यहाँ मंत्र द्रष्टा ऋषि अपने आचार्य को कहते हैं कि प्रशंसनीय बुद्धि वाले हैं हमारे आचार्य ये बुद्धि किसकी नहीं है कहते हैं जो कुछ दुष्कर्म करता है किंतु अति मतलब उच्चकोटी के दुष्कर्म करता है उसके बुद्धि भी तो बहुत अर्थात उच्चकोटी के हैं कहते हैं वो बुद्धि प्रशंसनीय बुद्धि नहीं है बुद्धि प्रशंसनीय तभी होती है जिस बुद्धि में विवेक है यहाँ ऋषि कहते हैं कि हमारे आचार्य विवेकवान हैं तो विवेकवान है अर्थात ज्ञानी है आगम परंपरा से ही ये विद्या की प्राप्ति होती है अभी दोनों का फल कर्म और उपासना दोनों का फल अलग अलग कह दिया गया अभी ये दोनों का समुच्चय करने के लिए कहते हैं विद्या च विद्या यस्तद अदया मृत्यु तीर्थ विदया मृतमश्नतेद्याद्याभ वेद अवदया विद्या तीर्थ अविद्या विदया अमृतमश्मीते विद्याद्या सह अनुतिष्ठति विद्या विद्या और अविद्या दोनों को जो साथ साथ करते रहता है शब्द से क्या कहा जा रहे? उपासना और अविद्या शब्द से कर्म उपासना और कर्म जो दोनों ये साथ साथ करता रहता है इसका क्या इससे क्या होगा कहते हैं अविद्या मृत्यु तीर्थ तो अविद्या शब्द से है ना अविद्या शब्द से कर्म अविद्या के द्वारा अर्थात शास्त्र विहित तो कर्म जो शास्त्र विहित तो कर्म करेगा वो निषिद्ध तो कर कर्म करेगा नहीं करेगा तो मृत्यु शब्द से स्वाभाविक ज्ञान कर्म स्वाभाविक अर्थात शास्त्र संस्कार रहित व्यक्ति जो सब कर्म करता है जैसे पशु भूख लगा पशु को तो खा लेगा वह इस प्रकार के विचार नहीं करेगा ये मेरे मालिक का है अथवा नहीं है जो जैसे नींद लगा तो सो जाएगा कहते हैं इस प्रकार की यह सब स्वाभाविक कर्म है उसको मृत्यु शब्द से कहा गया जब शास्त्र विहित तो कर्म अविद्या इसका अनुष्ठान करेगा तो ये स्वाभाविक ज्ञान और कर्म ज्ञान अर्थात स्वाभाविक चिंतन बुद्धि में चलता ही रहता है शास्त्र का संस्कार जब अधिक नहीं होता है बुद्धि संसार में ही चलता रहता है भोग में ही चलता रहता है ये सब स्वाभाविक ज्ञान कर्म ज्ञान होता चिंतन उसका बुद्धि में चलता रहता है ये सब मृत्यु शब्द से कहा गया जब शास्त्रीय कर्म पर उपास शास्त्रीय कर्म करेगा तो ये स्वाभाविक ज्ञान कर्म को अतिक्रम कर जाएगा स्वाभाविक तो यह सब कर्म को अतिक्रम करके आगे विद्या या विद्या अर्थात तो उपासना या उपासना के द्वारा अमृतम अश्नुते अमृत अर्थात आपेक्षिक अमृत देवता भाव को प्राप्त करेगा देवता हो जाएगा तो उसका उपासना का बल के आधार पर निर्णय होगा वो वो देवता हो जाएगा जिसको कहते हैं सायुज्य तद्रूप हो जाएगा अथवा सारूप्य उस देवता का समान रूप प्राप्त करेगा अथवा स्वामी उस देवता का पास में रहेगा सालोक्य उस देवता का लोक में जाएगा वो निर्णय होगा उसका उपासना का बल के आधार पर किंतु देवता भाव को मतलब देवता हो जाएगा तो यहाँ अमृता स्नते उपनिषद का ये विचार चल रहा है इसमें उपासना अर्थात देवता भाव को प्राप्त करेगा सायुज्य प्राप्त करेगा ऐसा कहा जाता है यहा यह तीन मंत्र में किस किस का समुच्चय किया गया कर्म उपासना का आगे तीन मंत्र में दो उपासना का समुच्छय कर किया जाएगा कर्म उपासना का समुच्छय और दो उपासना का समुच्चय इसमें बलवत कौन होगा दो उपासना का समुच्चय तो आगे यह कहा जाएगा व्याकृत उपासना और अव्याकृत उपासना अर्थात कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म इसका उपासना यह कहा जाएगा व्याकृत कहने से हिण्य गर्भ्याभुत अंधम तमः प्रविशंति संसार अर्थात गाढ़ अंधकार में अज्ञान रूप यह संसार को बार बार प्राप्त करते रहेंगे ये असंभूतिम जिसके संभूति नहीं होती है तो यहां संभूति का उपासना करने से वो बार बार संसार को प्राप्त तो नहीं होगा किन्तु तो गाढ़ अंधकार में जाएगा आगे विचार करेंगे संभूति संभवनम संभूति अर्थात तो होना और असम्भूति जो जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है उसको यहाँ असंभूति शब्द से कहा जाता है अव्याकृत माया अविद्या ये सब शब्द से कहा जाता है जो यह अविद्या माया ये सब का उपासना करता है ईश्वर उपाधिक इसका उपासना करता है वो अंधम तमह प्रविशंति वो गाढ़ अंधकार में जाएगा ऐसे शास्त्र में आता है जो प्रकृति का उपासना करता है वो प्रकृति में लय हो जाता है उसका मोक्ष नहीं हो जाता है पुनर्जन्म होगा किंतु सबसे अधिक समय पर्यंत तो वो प्रकृति लय को प्राप्त करेगा अर्थात तो प्रकृति में लीन होकर के रहेगा एक लाख मनुन्तर पर्यंत तो वो प्रकृति लय होकर रहेगा ऐसे कहा जाता है तो इतने दीर्घ काल पर्यंत तो वो उस अवस्था में रहेगा अर्थात जैसे सुसुप्ति उतने दिन तक वो सुसुप्ति अवस्था में रहेगा इसलिए कहा जाता है कि अंधम तम इतने समय उसका व्यर्थ हो गया तो सुसुप्त अवस्था में गया पुनः जब वो समय पूरा हो जाएगा शरीर प्राप्त तो होगा आगे कुछ साधन कर सकता है ये तो हो गया अंधम तम प्रविशंति और तत्त भूय ईवते तमो ये वो सम्भुत्यागुंग्रता सम्भूति जिसकी संभव होती है उत्पत्ति होती है वो हिरण्य उसको सम्भूति शब्द से कहा गया हिरण्यगर्भ ऐश्वर्य वाला है जो ये ऐश्वर्य वाला का उपासना करेगा यहाँ मंत्र कहते हैं अविद्या का उपासना माया का उपासना ईश्वर उपासना से अधिक अंधकार में जाएगा जो हिरण्यगर्भ का उपासना करेगा वो तो एक लाख मनवंतर पर्यंत सुसुप्ति अवस्था में रहेगा और उससे अधिक अंधकार में जाएगा जो हिरण्य का उपासना करेगा ये जो सुसुप्ति में जाना है ये सुख है ये अविद्या का उपासना करते हैं असंभूति का उपासना करते हैं ये क्यों करना है तो सो जाएगा उसे क्या लाभ होगा कहते हैं सो जाएगा आनंद है और सुख है तो इसलिए ईश्वर का उपासना करने से वो स्थिति में जाते हैं इसलिए उसका उपासना भी करते हैं ईश्वर का उपासना करते हैं हिरण्यगर्भ का उपासना करने वाले अधिक अंधकार में जाते हैं क्योंकि इसमें ऐश्वर्य है और जो हिरण्य का उपासना करता है उसका दृष्टि और ऐश्वर्य के ऊपर है और ऐश्वर्य ऐश्वर्य जब प्राप्त होगा उसका भोग और वो भोग से संस्कार वो अधिक अर्थात अंधकार में ले जाएगा जब वो सुसुप्ति में गया प्रकृति लय हुआ कहते हैं ठीक है उसमें कुछ संस्कार बनेगा नहीं किंतु तो हिरण्य का उपासना करने से ऐश्वर्य का संस्कार होकर के अधिक अंधकार में जाएगा पुनः पुनः उसी मार्ग में चलेगा तो यह कार्य ब्रह्म उसका संस्कार से अधिक अंधकार में जाएगा अभी अर्थात एक एक का उपासना नहीं करना है दोनों का उपासना करना है यह कहते हैं तो दोनों का उपासना करने के लिए अभी दोनों का फल कथन करते हैं अन्य देवाहु बाहु संभवाद अन्य दाहो रसंभवादुश्रूम धीराणा ये नद विच चीरे संभवाद अन्यद आहू और असंभवाद अन्यद आहू अन्य फलम संभव संभव अर्थात जिसकी उत्पत्ति होती है हिरण्यगर्भ गर्भ कार्य का उपासना से अन्य फल मिलता है ऐश्वर्य मिलेगा तो ऐश्वर्य और ईश्वर का उपासना से तो कहते हैं अन्य फल अर्थात तो सुसुप्त अवस्था जैसा आनंद अवस्था में रहेगा दीर्घ काल पर्यंत वह सुश्रुम यह हम सुने धीराण आचार्याण वचन ये जो आचार्य लोग न अम्य हम लोगों के लिए बीचक्षिरे व्याख्यानम् करतवंत हम लोगों को जो बताए हैं ऐसे दो अलग अलग फल हुआ तो असंभूति का उपासना करने से क्या फल हुआ प्रकृतिलय हुआ हर संभूति हिरण्यगर्भ का उपासना से ऐश्वर्य प्राप्ति हुआ तो कभी कहते हैं दोनों को अगर मिला करके उपासना करेंगे तो उससे क्या होगा अगर कहते हैं संभुति च विनाश यद्वेदोभ सह विनाशेन मृत्यु तीर्थुत्यामृतमश्नुते समूति च विनाश यद उभ सह वेद विनाशन मृत्यु तीर्थ असंभुत्या अमृतम अश्नुते दो पद आया वहाँ संभूति और विनाश तो हिरण्य गर्भ और प्रकृति उसमें उत्पत्ति किसकी हुई थी हिरण्यगर्भ का और विनाश किसका होगा हिरण्यगर्भ का ही होगा जिसकी उत्पत्ति हुई है हिरण्यगर्भ का भी मृत्यु हो जाएगा ये जो ब्रह्मा जी का मृत्यु होता है वो उसको भी एक प्रलय कहते हैं वो उस प्रलय को क्या प्रलय कहते हैं प्राकृतिक प्रलय अर्थात तो तो ब्रह्मा जी का मृत्यु हो जाता है जब 100 वर्ष आयु उसके बाद तो यहाँ विनाश शब्द से वो हिरण्यगर्भ लिया जाएगा तो विनाश शब्द से अगर हिरण्यगर्भ लिया जाएगा तब तो अव्याकृत को लेने के लिए और क्या शब्द रहेगा सम्भूति सम्भूति का अर्थ है जिसकी उत्पत्ति होती है तो उसकी उत्पत्ति होती है प्रकृति की नहीं होती है तो इसलिए पूर्व मंत्र में अंतिम वर्ण किया था एक आर हो गया तो अगर चक्षुरे संहिता पाठ अगर होगा चक्षुरे के आगे और यहाँ संभूति आ जाएगा तो वहां और एक हम संभूति में और एक औकार ला सकते हैं किस सूत्र से एंगह पदांत इस प्रकार की यहाँ अन्वय कल लेना है अर्थात तो असंभूति असंभूति शब्द से प्रकृति को लिंग तो जो प्रकृति और हिरण्यगर्भ दोनों को साथ साथ अनुष्ठान करता रहता है फल क्या होगा बिना से न मृत्यु तीर्थ विनाश अर्थात हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का उपासना से मृत्यु को पार कर जाएगा यहां मृत्यु, यह मृत्यु दारिद्र्य अनैश्वर्य ये सब जो स्थिति है जब हिरण्यगर्भ का उपासना करेगा तो यह ऐश्वर्य यह उसको प्राप्त होगा ये मृत्यु को अतिक्रमण कर जाएगा अनैश्वर्य अधर्म काम दोष ये सब दारिद्र्य है जब हिरण्यगर्भ का उपासना करेगा ये सब नहीं रहेगा और ये है अधर्म नहीं रहेगा क्योंकि धर्म का तो चूड़ान्त स्थिति है ये हिरण्यगर्भ ये धर्म ज्ञान ऐश्वर्य और धर्म ज्ञान ऐश्वर्य वैराग्यम वैराग्यम से सह सिद्धम चतुष्ट ये चार ये हिरण्य का अर्थात अतिशय है जब यह सब अतिशय हिरण्य का उपासना से प्राप्त होगा तो सारे ऐश्वर्य अणिमादी ऐश्वर्य उसको प्राप्त होंगे और असंभूति का उपासना करके तो कहते हैं अमृतम अमृतम अर्थात ये प्रकृति लय लक्षण दीर्घ काल आनंद में अर्थात अवस्था में रहेगा ये दोनों उपासना कही गई है यह दोनों उपासना करने का समय में जो निष्काम होकर के ये सब उपासना करेगा तो उसकी चित्त शुद्धि हो जाएगी होने से आगे ज्ञान मार्ग में वो चल सकता है उपासना का फल ये कह दिया गया किंतु तो जो निष्काम होकर के करेगा उसको और अच्छा अर्थात और, तो और उच्च स्थिति होगा वेदांत श्रवण से ज्ञान प्राप्त कर सकता है यह जो छः मंत्र में जो कहा गया है, चाहे ज्ञान कर्म का उपासना कर्म का समुच्चय करे अथवा सम्भूति असंभूति उपासना का समुच्चय करे यह कर्म साध्य जो है वो अंतिम वही प्रकृति लय तक जाएगा ये सब संसार ही है और यह सब संसार से अतिक्रम करेंगे जो लोग परमात्मा का स्वरूप के अन्वेषण करेंगे जो कह दिया गया था चतुर्थ मंत्र से लेकर के अष्टम मंत्र पर्यंत ये सब कह दिया गया था किंतु जो ज्ञान मार्ग में अधिकारी नहीं होता है वो ये कर्म उपासना ये करते रहता है कर्म उपासना करता है तो उसको आगे फल प्राप्त होगा लोक प्राप्त होगा तो लोक प्राप्त अगर करेगा तो किस मार्ग में जा के वो लोक प्राप्त करेगा क्योंकि दोनों मंत्र में कहा गया कहा गया एकादश और चतुर्दश में अमृतम अश्र थे ये जब अमृतत्व तो प्राप्त करेगा किस मार्ग में जाएगा आगे वो मंत्र उसको दिखाते हैं हिणमय न पात्रेण सत्य पिहित मुखम तत्व कुशन पावृण सत्य धर्म दृष्टम पात्रेण हिणमय अर्थात हिण्यम सुवर्ण जैसा ज्योतिर्मय चमकीला कहते हैं इस प्रकार की पात्र से पात्र अर्थात आवरण करने वाले वस्तु के द्वारा सत्यस्य से मुखम पिहित अपिहितम सत्य का मुख सत्य अर्थात उसका आराध्य जिसका उपासना किया है सारा जीवन अब तक आदित्य मंडलस्थ वह हिरणगर्भ कार्य ब्रह्म उसका मुख अपिहित है अपिहित है अर्थात अभी मृत्यु का समय आ रहा है इस समय में उसको वो अनुभव में नहीं आ रहा है और अपीहित अर्थात वो आच्छादित है अभी वो साधक जो सारा जीवन वो सत्य ब्रह्म का उपासना किया है वो अभी प्रार्थना करता है हे पूषण तो पूषा अर्थात आदित्य आप अभी उस पात्र को जो कि आच्छादन करके रखा है हमारा इष्ट का मार्ग उसको अपावृणु अपा वृणु अर्थात अपसारण कर दीजिए उसको हटा दीजिए उसे क्या होगा कहते हैं कि मैं सत्य धर्म मैं दर्शन करूं अपना इष्ट का दर्शन करूं सत्य धर्माय मह्यम दृष्ट है मैं, मैं सत्य धर्म हूँ धर्मा अर्थात जिसका मैं अभी तक उपासना करता हूँ वो सत्य है जो हिरण्यगर्भ है वो सत्य है कार्य ब्रह्म उस सत्य का उपासना करता हूँ इसलिए वो सत्य मेरे धर्म है जो जिसका उपासना करता है वही उसका धर्म अर्थात तदरूप अपने आप को मानता है इसलिए वो कहता है कि मैं सत्य धर्म हूँ मेरा अनुभव के लिए अब आप वो आवरण हटा लीजिए अथवा सत्य जो शास्त्र में कहा गया कर्तव्य वो सब कर्तव्य का मैं अनुष्ठान करता हूँ इसलिए मैं सत्यधर्मा हूँ मेरा अनुभव के लिए आप अभी वो अच्छा दन को हटा दीजिए ताकि मेरे को मार्ग उपलब्ध हो मैं अपना इष्ट के पास मतलब इष्ट के पास जा सकूँ इष्ट लोक प्राप्त कर सकू इस प्रकार की मार्ग का प्रार्थना करते हैं जो ये उपासना करता है उसको लोक प्राप्ति होना है तो वो मार्ग का प्रार्थना करेगा और जिसको यही ज्ञान हो गया तो उसको कहीं और गमनागमन नहीं है आगे मार्ग प्रार्थना करते हैं और पूषण एक कर्षेयमसूर्य प्राजापत्य व्यूहरस्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम यत्म कल्याणतम तत्ते पश्या योषा वसौ पुरुष सोहमस्मी हे है करते हैं एकर एक ऋषि ऋषिच ऋषि अर्थात जो जाने वाला चलने वाला उसको ऋषि कहते हैं ऋष ग धातु से होता है आप एकर्ष ही है अर्थात आप एक है और चलते हैं सूर्य सूर्य चलने के समय में साथ में दूसरों को लेकर के नहीं चलता है ये हम लोग कहते हैं सूर्य का भी मंडल है उसमें इतने ग्रह है उतने उपग्रह है सबको सूर्य लेकर के चलता है सूर्य किसको लेकर के चलता नहीं जो मंडली स्वर होते हैं कहते हैं वो चलते हैं वो मंडली को ले नहीं चलते हैं मंडली उनके पीछे चलता है तो सूर्य इसी प्रकार की एक से तो संन्यासी का भी यही लक्षण है एकाकी आकी विद्वान कुमार या इव या इवक अंकण एक आकी विचरित विद्वान कुमार या इवक जैसे वो कुमारी हाथ में दो कंगन थे तो आवाज़ होने लगा जो धान कूटने लगी तो तो इसलिए एक तोड़ दी तो एक ही ठीक है और दत्तात्रेय महाराज उसे सीख गए जो जिज्ञासु होता है उसको तो ये सबसे ज्ञान हो जाता है अकेला चलना ठीक है दो होंगे तो कह कि फिर और वार्ता भवेदपी बहुनांग बासो कलह और वार्ता भवेदपी बहुत लोग एकत्र रहेंगे तो कलह तो होगा कहेंगे ठीक है बहुत नहीं रहेंगे दो रहेंगे कहते दो रहेंगे तो, तो भी वार्ता होगा कुछ ना कुछ बात चलेगा इसलिए एक आक ही विद्वान तो जितना अकेले चल पाएंगे जंगल में जाते हैं गंगा दर्शन के लिए जाते हैं जितना अकेले चल पाएंगे मन के साथ रहने का अभ्यास करना पड़ेगा ये मन का भय से हम सर्वदा साथी खोजते हैं साथ में कोई रहे ये कोई नया बात नहीं उपनिषद में कहा गया ये ब्रह्मा जी का भी ये अवस्था हुई थी मनुष्य का तो बात छोड़िए स एकाकी न रे में स द्वितीय इच्छक इस प्रकार के कहा गया वो हीरो ने ब्रह्मा भी वो अकेला उसको अच्छा नहीं लगा वो द्वितियों को खोजा तो इसलिए ये स्वभाव है जब ब्रह्मा का सब संतान है तो उसे ये धर्म रह जाएगा तो जो वास्तव सन्यासी हो जाएगा वो तो ब्रह्मा जी को ही पार कर जाएगा कहे आप तो द्वितीय को लेकर के चलो हमको आवश्यक नहीं है ये सब स्वभाव बनाना है अकेले रहने का एक से ये सूर्य को कहा जाता है और यमा यमा अर्थात तो आपका संयम है आप अपना कर्तव्य रहते हैं सूर्य सूर्य अर्थात ये रश्मियों को सब ग्रहण कर लेते हैं और प्राणियों का रस को भी सब स्वीकार कर लेते हैं रात्रि जब होता है आप रश्मि को भी ले लेते हैं और प्राणियों का रस अर्थात रात्रि हो जाने से और उतना बल नहीं रहेगा प्राजापत्य प्रजापति का अपत्य आप ब्यूह रश्मिन समूह व्यूह बिगमय हटा लीजिए इसका अर्थ हो गया ये रश्मिन समूह आप ये रश्मि को जो आपका तेज है वो सब को एकत्र कर लीजिए हटा लीजिए क्यों हटा लेना है ये कल्याणतम रूपम तत्ते पश्यामी जो आपका कल्याण रूप कल्याण रूप अर्थात जो आपका ये वास्तव रूप है वो मैं देखूंगा, अनुभव करूँ आपका कृपा से आप अगर अपना ये रश्मि हटा लेंगे तभी मैं उसका दर्शन कर सकता हूँ और कैसे उसको अनुभव करूंगा कहते हैं यो असो असो पुरुषो स्व यो असो आदित्य मंडलस्थ वो जो समष्टि रूप है हिरण्य है असो और वो व्यापक है दो बार असो असो कहा गया असो जो आदित्य मंडलस्थ और फिर असो अर्थात व्यापक है वो पुरुष पुरुष अर्थात प्रत्येक शरीर में वही उपलब्ध है पुरुष सेत पुरुष अथवा पूर्णवाद पुरुष वो मैं ही हूं आप अपना यह जो अच्छा धन करने वाला रश्मियों को हटा लीजिए ताकि हम आपको अनुभव करें इस रूप से अनुभव करें जो आप है व्यापक पुरुष है वो मैं ही हूं आगे और प्रार्थना करते हैं वायु रनिल अमृतम भस्मान भस्मांत शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतज्ञ स्मर क्रतो स्मर अभी अंतिम समय आ रहा है और वो साधक कह रहा है कि अथ अथ अर्थात अनंतरम वायु अनिलम ये जो हमारा शरीर में प्राण वायु चल रहे हैं ये अनिलम बाह्य वायु महावायु में ये लीन हो जाएगा और वो अनिल वायु कैसा है अमृतम अमृतम अर्थात वायु समष्टि वायु हिरण्यगर्भ है सूत्रात्मा है अमृत हमारा प्राण उसमें एक हो जाए क्यों हम आपके साथ एक हो रहे हैं हमारा जो प्राण वो हिरागर भ अर्थात तो वायु इसमें भी एक हो जाए और अथ इदम इदम अर्थात इदम शरीरम कहते शरीरम भस्मांतम ये शरीर तब यह अग्नि में दाह होने से भस्म हो जाएगा जिस अग्नि में वह सत्य ब्रह्म का उपासना किया है उस अग्नि को अभिसंबोधन करता है ओम कह करके आप ही सत्य ब्रह्म हो क्योंकि ओम को ही प्रतीक बना करके उपासना किया है वह सत्य ब्रह्म का उसी का क्रतो संबोधन करता है संकल्पात्मक उनको कहते हैं अभिस्मरण जो मेरे को अभिस्मरण करना है वो अभी आप स्मरण करिए अभी हमारा अंतिम काल हो गया और दूसरा भी स्मरण करना है कि कृतम स्मरण अब तक जो कर्म हमने किया है सारा जीवन शास्त्र विहित कर्म किया है आपका उपासना किया है ये सब को भी आप भी स्मरण करो ये सब परमात्मा की कृपा से सारा जीवन जो शास्त्र विहित कर्म उपासना करता है ये अंतिम समय में उसको स्मरण होता है पुनः कहते हैं क्रतोस्मर कृतघ स्मरण ये आदर अर्थ पुनर्वचन मार्ग का याचना आगे भी करते हैं उपासना कर्मा ये सब करने वाले उपासना करने वाले उनको मार्ग याचना अंतिम समय में भी करना है अंतिम समय में अगर ये मार्ग का ये स्मरण नहीं हुआ लक्ष्य का स्मरण नहीं हुआ अर्थात तो उसका उपासना उतना दृढ़ नहीं हुआ है अंतिम समय में अगर चित्त विचलित तो हो गया उपास्य से फिर उसका उपासना का फल उसको नहीं हुआ उपासना तो ऐसे होने चाहिए कि अंतिम समय में भी वही स्मरण होना चाहिए इसलिए सर्वदा स्मरण करना चाहिए ताकि अंतिम समय में भी स्मरण हो अग्ने नय सुपथा राय असमान विश्वानि देव बयुनाध्यस्म जुहुराणमे नो भूष्ठांत न है अग्नि संबोधन करते हैं अग्नि जो पूर्व मंत्र में कह दिया गया था उसका जो इष्ट है सत्य जिनमें अग्नि में सत्य ब्रह्म का उपासना किया था अभी उनको संबोधन करता है वही सत्य ब्रह्म को अग्नि शब्द से कहते हैं सुपथा अस्मान असमान अस्मान हम लोगों को राये कर्म फल हमारा जो उपासना किए हैं उसका फल प्राप्ति के लिए ले जाइए किस मार्ग में कहते हैं सुपथा शोभन मार्ग में ले जाइए तो शोभन मार्ग अर्थात तो उत्तरायण मार्ग में हमको ले जाइए उपासना करने से देवलोक प्राप्त तो होता है तो उत्तरायण मार्ग में जाते हैं दक्षिण मार्ग में जा करके पुनः शीघ्र प्रत्यावर्तन करके हम उससे निर्विण अर्थात तो उससे हम विरक्त हो गया वो दक्षिण मार्ग केवल कर्म करके वो प्राप्त करना है पितृलो को अभी हमको उसमें और कोई रुचि नहीं है हमको उत्तर मार्ग में ले जाइए हमारा कर्म फल प्राप्त करने के लिए तो आपका कर्म फल तो जो जानता है वो ले जाएगा तो साधक कहता है कि हे देव वयुनानी विश्वानी विद्वान हे देव आप प्रकाशमान है आप सब जानते हैं वयुनानी वयुनानी कर्म उपासना विश्वानी जितने सारे तो हमारा जितने सारे कर्म उपासना इसको आप जानते हैं इसलिए हम कहते हैं कि हम शास्त्र भीतः कर्म उपासना किए हैं तो हमको उत्तरायण मार्ग में ले जाइए तो हमको उत्तरायण मार्ग में ले तभी जाएंगे जब हम शुद्ध हो जाए इसलिए कहते हैं आप ही हमको शुद्ध कर दीजिए क्योंकि हम तो उपासना किए हैं अस्मद झुहराणम ए नो हमारे ये जो जुहुराणा कुटिल ए न पाप तो हमारे ये जो कुटिल पाप है वो आप युवधि अर्थात तो हमसे वियुक्त तो कर दीजिए तब तो हम शुद्ध हो जाएंगे आप हमको ले जाएंगे उत्तरायण मार्ग में अब सारा जीवन कर्म उपासना किए हैं अभी कहते हैं कि ते नम उक्तिम विधे म अभी तो हम मृत्युशया में है इसलिए अन्य कोई उपासना इत्यादि कर्म नहीं कर सकते हैं आपको बार बार नमस्कार कर रहे हैं इतना ही अभी हम कर सकते हैं सारा जीवन हम जो किया है कर्म उपासना उसका स्वरूप आप हमको उत्तरायण मार्ग में ले जाइए ज्ञान हुआ तो यहीं मुक्त हो गए अगर नहीं हुआ तो उपासना इतना करना है तो सर्व काल में वही स्मरण करें तो अंतिम समय में भी वही स्मरण होगा अगर नहीं हुआ ये तब तक कठिन है जायस्व मृशस्व इति ये तृतीय मार्ग यह सब कठिन स्थिति है इसलिए दृढ़ वैराग्य के साथ मुमुक्षित्व दृढ़ करते हुए इसी वेदांत तो विचार में लगे रहें मुमुक्षव दृढ़ नहीं होता है कभी संसार में चला जाता है कहते हैं ये गुरु की कृपा से भी ये विवृद्धा सूयत फलम मुमुक्षव मंद मध्यमरपि मुमुक्षुता गुरु प्रसादे न्ययम विवृद्धा सूयते फलम पूर्वाध मंद मध्यमयोरपि मगर मुमुक्षुता मंद अथवा मध्यम है हमको तीव्र मुमुक्षुत्व नहीं है हमको यहाँ ज्ञान हो जाना कठिन होगा तो फिर हम क्या करेंगे तो कहते हैं कि प्रसादे न गुरो सेयम विवृद्धा सूयते फलम गुरु के कृपा से ये मुमुक्षित्व दृढ़ हो जा सकता है और फल भी दे देगा मुमुखक्षित्व का फल ज्ञान है तो गुरु के कृपा से ये हो जा सकता है गुरु की कृपा अर्थात जब हम पूर्णतया समर्पित हो जाते हैं फिर गुरु की कृपा होती है हम गुरु का वास्तव स्वरूप को अनुभव कर पाते हैं और जब हम गुरु का कृपा अनुभव करते हैं उतने उतने उनको जानते हैं तो हमारा चित्त भी उतना शुद्ध होता है और धीरे धीरे हमारा चित्त भी व्यापक तत्वों तो को ग्रहण करने का समर्थ होता है क्योंकि हम देखते हैं गुरु का विचारधारा कितना व्यापक है ये सब गुरु की कृपा है गुरु के पास रहना अर्थात यही है कि हम उनको धीरे धीरे अनुभव करते हैं यही गुरु की कृपा है ऐसा नहीं कि गुरु हमारा सर पे हाथ रख कर कह देंगे हम तो आपके ऊपर कृपा कर दिया <laughs> तो कहते हैं जो हाथ रख के कह देता है कि हम आपके ऊपर कृपा कर दिया रखने वाला और रहने वाला ये दोनों ही अज्ञानी है उस प्रकार की ये नहीं है गुरु की वास्तविक कृपा अर्थात आशीर्वाद जो कहते हैं आशीर्वाद जिसको मिलता है वो जिससे प्राप्त हुआ उनके बारे में जितना अधिक चिंतन करेगा आशीर्वाद का फल होगा ऐसा नहीं कि आप तो हमको आशीर्वाद कर दीजिए हमारा सब कुछ हो जाएगा और आप जा करके कहते अपना कार्य में फिर व्यस्त रहेंगे उससे कुछ होने वाला नहीं है वहां तो दोनों ही भ्रांत है देने वाला लेने वाला दोनों ही भ्रांत है आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद बार बार उनका चिंतन करें तभी उनमें जो गुण है वो हमें आएगा तो यही हुआ कि उनका कृपा उनका आशीर्वाद हमें फल देता है इसके साथ ईशावासीय उपनिषद पूरा हुआ आगे इस क्रम में आगे केनो उपनिषद है यह केनो उपनिषद यह किस वेद में है सामवेद में अरे इसका शांति मंत्र आप्यायंत ओमा मांगा वाक प्राण चक्षु श्रोत्रथो च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषद महम निराकुयांग महम निराकोद निराकणमस्तु निराकरण मे अस्तु तदात्मन निरते य उपनिषत्सुधर्मास्ते मयिशन ते मयि ओम शातिश शाति शाति ओम परमात्मा का स्मरण करते हैं उनका वाच्यार्थ हमारे बुद्धि में आ जाता है तो आनंद की बात है मम अंगानी बाक प्राणा चक्षु अथ स्रोत्रम ये सब आप्यायतु बलम च चर्वाणी आप्यायतु अर्थात ये सब प्रीत हो इंद्रिय और यह सब मन इत्यादि ये सब जब प्रीत होते हैं तभी हम उनको जिस दिशा में चलाना चाहते हैं चला पाते हैं सर्वद्वारेशन प्रकाशम उपजाते ज्ञानम यदा तदा विद्याद् विवृद्धम सत्व मितुत ये सत्व गुण का लक्षण है सब जब पुष्ट मतलब संतुष्ट हो जाते हैं इंद्रिय मन संतुष्ट होता तो संतोष में है तब ये सत्व गुण का लक्षण है ऐसा स्थिति में तो कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश समानार्थक है इंद्रिय और मन इस समय में जो ग्रहण करेगा उसका ठीक ठीक, ठीक ग्रहण करेगा रजस तमस है तो ठीक नहीं ग्रहण करेगा तो तमस तो विपरीत ग्रहण करेगा रजतः संशयग्रस्त करके ग्रहण करेगा तो यहाँ प्रार्थना करते हैं कि हमारे ये सब अंगानी और बाघ प्राण चक्षु स्त्रोत्र ये सब बलवत् पुष्ट हो और सर्व ब्रह्म औपनिषदम सर्व औपनिषदम ब्रह्म जो ये छंदों के उपनिषद में आता है खलु ख ब्रह्म इदम सर्व खलु ब्रह्म और वो ब्रह्म कहते हैं तो औपनिषदम उपनिषदि प्रतिपाद्यते औपनिषदम उपनिषद में जिन ब्रह्म का प्रतिपादन किया जाता है ये जो दृश्यमान है ज्ञामान है वो सब ब्रह्म ही है कर माँ अहम ब्रह्म निराकुर्याम ब्रह्म का मैं निराकरण न करूं ब्रह्म का निराकरण अर्थात ब्रह्म को अपने से भिन्न मान लेना यही उसका निराकरण कर देना जो जैसे नहीं है उसको उस रूप से देखना यही उसका निराकरण हो गया हम उसका तात्सल्य कर दिए हम उसको कह दिए ये पदार्थ ऐसा नहीं है इस प्रकार की न हो ब्रह्म को अपने से भिन्न त्वे न देखें माँ माँ ब्रह्म निराकरो हम अगर ब्रह्म को अपने से भिन्न मानेंगे तो ब्रह्म भी हमको अपने से भिन्न मानेगा तात्पर्य है कि ये ब्रह्म ये निष्क्रिय है निर्गुण निराकार है ना कोई सगुण साकार है कहते हम आपको कहेगा आप मेरे से भिन्न हैं आप चलो आप क्या कहेंगे ठीक है स्वामी जी आप भी अपना चलिए हम आपसे अलग हैं ये तो जब दोनों इस प्रकार की कारक वाले हो जाएंगे तो ब्रह्म तो इस प्रकार की नहीं है निर्गुण निष्क्रिय तो ये तो ऐसा ही है जैसे हम पत्थर को कहता है पत्थर आप हमसे दूर चलो अब पत्थर क्या कहेगा तो आप भी हमसे दूर चलो वास्तविक क्या ना हम अगर पत्थर से दूर चले तो पत्थर हमसे दूर हुआ नहीं हुआ हो गया हम अगर ब्रह्मों को अपने आप से भिन्न मानने लगे कहते तो भिन्न हमसे हो ही गया कहते ये भी ना हो अर्थात तो हम उसे भिन्न न हमको बुद्धि न हो ताकि वो भी हमसे भिन्न है इस प्रकार की भी न हो अनिराकरणम अस्तु अनिराकरणम में अस्तु मैं उस ब्रह्म का निराकरण न करूं और वो ब्रह्म भी मैं मम निराकरण न करे अर्थात हम ब्रह्म से भिन्न है इस प्रकार की बुद्धि हमको न हो तद आत्मनि निरत यह उपनिषद सुधर्मास् ते मयी संतु ते मयी उस आत्मा में निरत निरत अर्थात रत लगा हुआ है जो कौन कहते हैं वो मैं उपनिषद सु मयि संतु उपनिषद में मुमुक्षु के लिए जो धर्म कहा गया समाधि वो सब समाधि धर्म मेरे में हो समम इत्यादि वैराग्य विवेक ये सब मेरे में हो ये प्रतिदिन हम इसको प्रार्थना करते हैं ब्रह्म मेरे से भिन्न है इस प्रकार की बुद्धि हमको न हो और उपनिषद में जो समित्षा वैराग्य विवेक कहा गया है वो सब मेरे में हो ये प्रार्थना करते हैं शांति शांति शांति त्रिविधता पका शांति हो यह जो सब कर्म कांड में उपासना कांड में जो कर्म उपासना इत्यादि कहा गया है उसको जो ठीक ठीक निष्काम होकर के करता है उसका चित्त शुद्ध होता है मुमुक्षा होती है और जो सकाम है जिसका ये ज्ञान मार्ग में प्रवृत्ति नहीं है वो उस कर्म और उपासना का फल प्राप्त करने के लिए कभी दक्षिण मार्ग में कभी उत्तर मार्ग में जाएगा पुनरावृत्ति करेगा इस प्रकार की और जो शास्त्र भीतर कर्म उपासना दोनों ही नहीं करता है कहते हैं स्वाभाविक कर्म करता रहता है पशु जैसा उसकी क्या गति होगी दक्षिणायण अथवा उत्तरायण कहते नहीं तो वहाँ छांद के उपनिषद में कहा गया अथ एतोह पथो न कतरण चन तानी इमानी क्षूद्राणी असकृत आवर्तानी भूतानी जो शास्त्रीय कर्म उपासना नहीं करता है वो असकृत आवर्ता अर्थात बार बार शीघ्र शीघ्र आने वाले अर्थात तृतीय युवनी को मतलब तृतीय स्थानों को प्राप्त करेगा कीट पतंग इत्यादि हो जाएगा जिसमें शीघ्र शीघ्र जन्म होगा पितृलोक जाएगा तो यह लोक के अपेक्षा अधिक काल वहाँ रहेगा पितृलोक भी स्वर्गलोक का एक अंश है वहाँ भी बहुत सुख है और जो स्वर्गलोक जाएगा वहाँ अधिक काल और सुख का मात्रा भी अधिक है वो सब प्राप्त करेगा किंतु यह शास्त्रीय कर्म उपासना करने वालों के लिए और जो वो दोनों नहीं करेंगे उनको तो एक ही पतंग योनि सब प्राप्त होगा महान कठिन है यो इसलिए है मंत्र कहते हैं हमको मुंडक श्रुति परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयात निर्वेदम वैराग्यम आयात प्राप्त यह कर्म करने से जो फल होगा उसका विचार करें वही हम करते आ रहे हैं अनंत अनादि काल से अनंत जन्म हो गया वही जन्म हुए और जन्म करवाए और मर गए और नहीं तो बीच में और किसी को मार भी दिए यही सब करते रहते हैं जन्म होता है मरता है वही करता रहता है इसको जो विचार करते हैं तब तो फिर वैराग्य होता है कर्म से प्राप्त नहीं हो जाएगा ब्रह्मा, तभी फिर वैराग्य दृढ़ होता है तो उस ब्रह्मा का ज्ञान के लिए गुरु के शरण में जाता है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम हमारा शास्त्र वो सूति कहती है गुरु श्रोत्रिय भी होना चाहिए और ब्राह्मनिष्ठ भी होना चाहिए श्रोत्रिय इसलिए होना चाहिए कि हमारा सारे शंका का समाधान भी हो जाएगा और शंका का समाधान जहाँ नहीं होगा जो प्रखर बुद्धिमान होता है मेधा शक्ति जिसके अच्छा होता है उसका अंदर में बहुत सारे प्रश्न उठेगा और प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तो वो चल नहीं पाएगा कहेगा ये तो होगा नहीं इसलिए हमारा शास्त्र कहता है कि गुरु वो होना चाहिए जो श्रोत्रिय है आपका प्रश्न का उत्तर देंगे और ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए नहीं तो कह देना पकड़ करके हिला देंगे जो बात गुरु कह दिए श्रोत्रिय है कह देंगे और शिष्य पूछ लेगा ऐसा होता है क्या आपको ऐसा अनुभव है क्या तब तो, तो गुरु कहेंगे अब चलो हो जाएगा इस प्रकार की नहीं होना चाहिए क्योंकि संशय होगा इसलिए गुरु तो वास्तविक वो होना चाहिए जिसको अनुभव भी है कहेगा हाँ ये होता है ये शास्त्र में बहुत आता है कैसे गा? कभी कभी गुरु लोग साधारण तो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष साधारण तो नहीं कहेंगे कोई भी ऐसे साधारण नहीं कह देगा कि हमको ज्ञान हो गया किंतु जब योग्य अधिकारी देखेंगे उसका विश्वास के लिए बहुत ऊँचे स्तर पर कह देंगे कहते हाँ ऐसा ही बात है ऐसे ही होगा यह सब कर्म फल विचार करके जो इसे विरक्त होता है अर्थात ये कर्म से जो फल होगा ये कोई अर्थात शांति का कारण नहीं है ये कोई आत्यंतिक आनंद का कारण नहीं है और अन्यत्र शास्त्र कहता है कि जो एकत्व तो का अनुभव कर लेता है वही शोक मोह का तरण कर जाता है तरत ही शोकम आत्मविद और अभी में देखें तत्र को मोह का एक शोक एकत्वम तो अनुपष्य तो यह आत्मज्ञान होने पर ही हम ये संसार को पार करते हैं शोक अर्थात संसार इसको पार करते हैं और अन्यत्री है मुंडकमेक्षी अंत चाष्य कर्माणी तस्मिन दृष्टे परावर है ये सब शास्त्र श्रवण करने से धीरे धीरे हमको लगता है कि ब्रह्म का अनुभव आत्मा का अनुभव अर्थात तो मैं ही वो ब्रह्म इस प्रकार की होने से ही हमको निरति से आनंद का प्राप्ति होती है अब फिर गुरु के शरण में जाता है जा करके प्रश्न करता है यह जो कहना उपनिषद इसमें आचार्य और शिष्य का प्रश्न उत्तर इस प्रकार शैली में कहा गया है वो हमको थोड़ा समझना सुविधा होता है हम तुरंत शिष्य के साथ आध्यात्मिक कर जाते हैं अच्छा हमारे अंदर में तो ऐसे ही प्रश्न है तब यहाँ क्या उत्तर दिया गया कहते हैं अच्छा हमारा इस प्रश्न के लिए ये उत्तर है इस प्रकार की होता है इसलिए देखेंगे भाष्य का शैली वही होती है जहाँ देखेंगे पूर्व पक्षीय सिद्धांति पूर्व पक्षीय सिद्धांति <laughs> तो कभी कभी लोग कहते, है है, है। कहते हैं कि ये जहाँ पूर्वपक्षीय सिद्धांति आता है वहाँ हमारा बुद्धि थोड़ा खराब हो जाती है क्यों कहते हैं वहाँ कठिन विचार दिखाया जाता है ये जो पूर्व पक्ष है ये हमारी बुद्धि है इस प्रकार के विचार उठते हैं हमारे अंदर में तो उसको पूर्व पक्ष दिखा करके सिद्धांति सिद्धांति आचार्य और पूर्व पक्ष शिष्य ये दोनों का अर्थ है जो सब भाष्य में दिखाए जाते हैं पूर्वपक्ष सिद्धांत तो, अर्थात आचार्य शिष्य ये दोनों का बीच में विचार और आचार्य के शरण में नहीं होकर के केवल हम विचार अपने बुद्धि से विचार करके जान लेंगे ऐसा नहीं होगा ये कठोश्रुति कहते हैं नैसा तर्क न अपने बुद्धि से विचार न करें कारण यह कि ब्रह्म लक्ष्य है क्या पता नहीं है मार्ग कहते लक्ष्य ही पता नहीं तो मार्ग भी क्या पता होगा जहाँ मार्ग लक्ष्य दोनों ही अज्ञात हैं ये किस भरोसे में हम चलेंगे इसलिए बार बार हमारे उपनिषद कहेंगे अब आचार्य का शरण में रह करके ये चलना आचार्यवान पुरुषो वेद इस प्रकार की ये छंद के श्रुति में कहा गया है तो विरक्त शिष्य वैराग्यवान अभी आचार्य के पास जाकर के प्रश्न करता है ओं कनेशी पतति प्रेशिता मन काण प्रथम प्रईतियुक्त कनेशीतांगाच मीमती चक्षुश्रोत्रंको युन ओं परमात्म का वाचक कशिता मनती युक्त प्रथम प्रेति केन न इमा ईशिता वाचंग बदंती चक्षु श्रोत्र क ऊ देव युनति के न ईशित प्रेषित मन विषय किसके द्वारा प्रेरित होकर के यह मन विषय में जाता है तो जहाँ भी प्रेरणा का बात होता है लोक में कहते हैं गुरु शिष्य को प्रेरणा दिए आप जाइए तो विद्या अध्ययन करिए उनसे अथवा यह कार्य करिए पिता पुत्र को प्रेरणा देते हैं मित्र मित्र को प्रेरणा देता है ये लोक में तो दिखता है प्रेरणा देता है कोई शब्द से कोई अंग से किसी प्रकार की प्रेरणा देने का यहाँ इस प्रकार की नहीं है अर्थात हमको पता चल जाएगा यह हमारा मन को कौन प्रेरणा देता है ऐसा पता नहीं चलता है इसलिए ईषित तो प्रेषित तो दो चीज कहा जाता है वो किसी उपाय से प्रेरणा नहीं देता है केवल उसका उपस्थिति से ही मनोप्रेरित हो जाता है विषय में इसको दिखाने के लिए ईशित तो प्रेषित तो कहा गया वो प्रेरणा देने वाला जो है वो स्वतंत्र है वो कुछ करता नहीं है वो निष्क्रिय है उसका उपस्थिति मात्र से ही मनोप्रेरित हो जाता है और वो पदार्थ कहते हैं संघात से यह शरीर इंद्रिय से भिन्न है उसके द्वारा ये प्रेरित हो जाता है मन उसका उपस्थिति मात्र से ये प्रेरित हो जाता है केनो प्राण प्रथम प्रीति युक्त है प्राण इंद्रियों के अपेक्षा प्राण प्रथमे कार्य करता है प्रथमे प्राण कार्य करे तो आगे इंद्रिय कार्य करेंगे तो किसके द्वारा प्रेरित होकर के यह प्राण ये कार्यो में जाता है तथा कार्य करता है कहाँ से ये प्राण आता है आगे कहते हैं केन इमाम ईशिताम वाचम बदंती जना ये जो मनुष्य जो मनुष्य लोग होते हैं किसके द्वारा प्रेरित हो करके अपने जो वचन कहते हैं इष्ट वचन अर्थात जो जिसको अच्छा लगता है वही कहता है और चक्षु श्रोत्र ये सब इंद्रिय इंद्रियों को कौन विषय दिशा में प्रेरित करता है युनक्ति युनकती इन, सह संयुनक्ति विषय के साथ संबद्ध कौन करवा देता है तो यह शिष्य पूछता है क्यों इस प्रकार की पूछता है पता नहीं चलता इनको कौन प्रेरित करता है किंतु अनुभवतः तो सुबह से शाम तक होता है इंद्रिय विषय में जाते हैं मनो विषय में जाता है किंतु कौन भेजता है क्यों कहते हम चाहते हैं इसको रोकने के लिए ये मनो इंद्रिय कितना रोक रुक जाता है वो तो सभी को पता है इसलिए आकर के पूछता है पता तो चले इसको कौन चलाता है आगे फिर उसका प्रतिकार करेंगे तो इसलिए पूछ रहा है अब ये आचार्य उत्तर देते हैं स्रोत्र से स्रोत्र मनसो मनो यद वाचो हो प्राणः सौ प्राणस्य प्राण चक्षुष चक्षुरमुच लोका दृता भवंती आचार्य उत्तर देते हैं आप जिनके बारे में पूछते हैं कौन प्रेरणा देता है कहते हैं वो स्रोत्र का स्त्रोत्र है पूछा था स्रोत्र को कौन प्रेरणा देता है उत्तर देते हैं जो स्रोत्र का स्रोत्र है तो जैसे पूछते हैं कि ये वायु क्या है उत्तर देते हैं जो ये पत्र को हिलाता है वो वायु आगे आप खोजते रहिए कि पत्र को कौन हिलाता है कहते हैं उत्तर इसी प्रकार की ही दिया जाएगा ये वायु किसको कहते हैं आप कैसे बताएंगे तो अन्य कोई उपाय नहीं है हाथ में कुछ पकड़ करके दिखा देंगे चक्षु से दिखा देंगे ये नहीं कर पाएंगे इसलिए कहेंगे यह पत्राणी चालयती स वायु हो जो ये पत्रों को चालना करवाता है वो वायु यही उपाय है अन्य उपाय ही नहीं है स्रोत्र से श्रोत्रम उतर दे दिए जो स्रोत्र का स्रोत्र अर्थात स्रोत्र इंद्रिय जो कार्य करता है उसको जो बल देता है तात्पर्य है आगे मंत्र में विचार आएगा श्रोतेंद्रिय तभी कार्य करेगा जो मन रहेगा उसके पीछे सुसुप्ति में यह अंतकरण रहेगा कार्य कार्यवस्था में नहीं रहेगा तो श्रोतेंद्रिय किंतु कार्य नहीं करेगा क्यों उसके पीछे मन नहीं रह पाया तो मन जब रहेगा जब कोई मनोवृत्ति होंगे अंतकरण वृत्ति होंगे तो उसमें चिदाभास होगा होगा ऐसा नहीं कि अंतकरण का परिणाम हो गया वृद्धि हो गई और उसमें चिदाभास नहीं रहा ऐसा नहीं होगा तो यह जो चिदाभास हुआ है, किसका आभास हुआ चित्त का तो ये पीछे रहने पर ही यह इंद्रिय सब आगे कार्य करने लगेंगे तो यही कहा जाता है कि स्रोत्र का स्त्रोत्र अर्थात श्रोत इंद्रिय विषय प्रकाश तब करेगा जब आपका मन हो उसमें चैतन्य का आभास आए तो चिदाभास ही ये इंद्रियों का कार्य करने का निमित्त बना किन् चिदाभास ये कहाँ से आता है क्या चीज़ है वो चित का तो इसलिए चिदाभास भी अंतिम उसका स्थिति चित के ऊपर निर्भर करेगा इसलिए मंत्र कहते हैं कि स्रोत्र इंद्रिय कार्य करने के लिए जहाँ से अंतिम में बल आता है वो चिद रूप है वही है जिसके द्वारा प्रेरित होकर के मन जाता है और वो मनुष्यो मन को भी कार्यक्षम होने के लिए उसी से ही बल आता है चिदाभाष होने से ही मन विषय प्रकाशन करता है और यद वाचो हो वाचम वो बाग इंद्रिय का भी बाग इंद्रिय है अर्थात सभी इंद्रियों को सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं, सामर्थ्य देने वाले हैं, और सौ प्राण से प्राण चक्षु, चक्षु। प्राण का भी प्राण है चक्षु का भी चक्षु है यह सब कहा गया इसमें देखिए जो स्रोत्र का श्रोत्रोत्रोत्र प्रथम हो गया षष्ठी और द्वितीय हो गया स्रोत्रम ये प्रथमा होगा द्वितीय होगा द्वितीय नहीं हो पाएगा आगे मनोषो मनह मनो मनह दिया वो प्रथमांत तो होगा द्वितीय तो होगा दोनों हो सकता है आगे बाचो हो बाचम ये प्रथमा है द्वितीय है प्रातिपद है वाच द्वितीय है और प्राणस प्राण यह प्राण क्या अभिवक्ति है प्रथमा है और चक्षुसस चक्षुस, ये चक्षुस, ये क्या अभिवुक्ति होगी दोनों हो सकता है तो स्रोत्र मनो चक्षु ये प्रथमा हो सकते हैं द्वितीय हो सकते हैं दोनों हो सकते हैं तो इसको कहते हैं आप इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं उनका वोट फिर गिनती नहीं होगी ये कहा जाता है अर्थात हमको निर्णय करना है कि यह प्रथमा होंगे अथवा द्वितीय होंगे ये तीन निर्णय नहीं होंगे क्योंकि ये तो दोनों हो जा सकते हैं आगे वाचम ये क्या अभिव्यक्ति है द्वितीय है तो द्वितीय के पक्ष में एक तो निश्चय हो गया आगे प्राण ये क्या है प्रथमा अभी प्रथमा में एक आ गया और द्वितिया में एक आ गया और प्रथमा द्वितिया ये दोनों में कितने आ रहे हैं तीन वो तो गिनती नहीं होंगे अभी कैसा निर्णय करेंगे कहें और एक शब्द है स्राण हाँ ये स क्या अभिव्यक्ति है प्रथमा अभी स निर्णायक हो जाएगा कहते हैं एक प्रथमा एक द्वितीया तो सथमा आकर के कहेगा नहीं नहीं प्रथमा ही बलवत है और दूसरा बात है कि कोई पूछा कह देवदत्त तो उत्तर देंगे ए देवदत्त कहेंगे ना ए तम देवदत्तम कहेंगे ऐसा कहेंगे जो उत्तर दिया जाता है प्रथमा विभक्ति ही दिया जाता है तो इसलिए ये सब जो प्रथमा द्वितीया दोनों हो पाने वाले हैं उनको तो सब प्रथमा मान लेंगे अब तो उस पक्ष में चले गए एक ही जो रह गया वाचम जो कि द्वितिया है तो अभी उसको भी प्रथमांत कर लिया जाएगा अर्थात उत्तर दिया जाता है जो आप पूछते हैं प्रेरणा देने वाला वो सब इस रूप से प्रेरणा देता है प्राण को भी प्रेरणा देता है बाघ इंद्रियों को भी प्रेरणा देता है मन को देता है स्रोत्रों को देता है चक्षु को देता है अतिमुच्च धीरा यह सबके साथ तादात्म्यों को छोड़ करके धीरा धीरा अर्थात विवेकी अविवेकी यह सब के साथ में करता है षष्ठंत के साथ चलता है जो विवेकी है वो प्रथमांत के साथ चलता है स्रोतृ से तो जो विवेकी है वो प्रथमांत के साथ चलेगा कहते हैं अतिमुच्च अर्थात इससे सब मुक्त हो जाता है तादात में छोड़ देना इंद्रियों के साथ मन के साथ तादात में छोड़ देना इंद्रिय जो करते हैं कहते हैं वो मैं मान लेता है मैं देखता हूँ कहता है इंद्रिय देखती है कहते हैं मैं देखता हूँ धीरा अस्मात् प्रत्यय इस लोक से प्रत्यय प्रत्यय अर्थात मर करके अथवा लोक शब्द का अर्थ शरीर है तो शरीर से तादात में छोड़ करके अमृता भवंती वो मुक्त हो जाते हैं इस प्रकार के अनुभव करके अर्थात ये सब इंद्रिय मन ये सब से हम भिन्न है अनुभव करके वो मुक्त हो जाता है आगे इसका जानने का उपाय कहते हैं न तत्र तक्षुर्गछति न वागछति न मन न विद्म न तत्र तत्र सै तस् ब्रह्मणि उस ब्रह्म विषय में चक्षुर न गच्छति पुष्प विषये चक्षुर गच्छति गच्छति तब पुष्प विषय में चक्षु जाता है अर्थात तो पुष्प चक... चक्षु पुष्प को विषय बना देता है विषय बना देता है अर्थात चक्षु पुष्पाकार ज्ञान करवा देता है तो विषय बनना वास्तविक तो ज्ञान का ही विषय होता है और जब इंद्रिय का विषय कहा जाता है अर्थात इंद्रिय तदाकार ज्ञान करवा देता है, है। किंतु इसी प्रकार की इंद्रिय ब्रह्म को विषय नहीं बना पाएगा अर्थात ब्रह्म का ज्ञान इंद्रिय नहीं करवा पाएगा चक्षुर इंद्रिय नहीं करवा पाएगा चक्षुर इंद्रिय तो उन्हीं का ज्ञान करवा पाएगा जिसमें स्पर्श है ये ठीक है नहीं कहाप्ति हो जाएगी अतिव्याप्ति हो जाएगी चक्षुर इंद्रिय वो सब का ज्ञान कर देगा जिसमें स्पर्श है कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी जहाँ स्पर्श है वो सबको देगा तो कहीं अतिव्याप्ति होगी कहाँ वायु भाई। भाई। में वायु को चक्ष इंद्रिय विषय बना पाएगा क्या किंतु वायु में स्पर्श है अगर हम कहेंगे जिसमें स्पर्श है वो चक्ष इंद्रिया का विषय बन जाएगा चक्षुर का विषय ये नहीं है अलक्ष्य है वायु किंतु उसमें यह वाक्य का लक्षण चला गया चक्षुर इंद्रिय उसको विषय कर देगा भूल दिया वाक्य लक्षण कर दिया किंतु लक्षण जाएगा नहीं भाई में क्योंकि अतिव्यापति दोष अच्छा इसी प्रकार की यहां कहते हैं यह चक्षुर ब्रह्म को विषय नहीं करेगा क्योंकि चक्षु तो उसी को ही विषय करेगा जिसमें रूप है इसमें रूप नहीं है ब्रह्म में तो विषय नहीं करेगा और वाग भी इसको विषय नहीं करेगा क्योंकि वाग इसको विषय करेगा जिसमें प्रवृत्ति निमित्त हो और प्रवृत्ति निमित्त जाति गुण क्रिया संबंध और रूढ़ि भी कह देते हैं ये सब ब्रह्म में नहीं है इसलिए वाग इंद्रिय भी उसको विषय नहीं करेगा शब्द प्रयोग के द्वारा उसको बता नहीं दे सकते नो मन मन भी उसको विषय नहीं करेगा विषय नहीं करेगा अर्थात तो अशुद्ध असंस्कृत मन उसको विषय नहीं करेगा और संस्कृत और शुद्ध मान उसका विषयत्व न नहीं जानेगा अहम अस्मि परम ब्रह्म इस प्रकार के ज्ञान करवाएगा इसलिए मन भी उसको विषय नहीं करेगा क्योंकि वाग मन ये सब विषय नहीं करेंगे इसलिए न विद्मा तो हमें पता नहीं है अर्थात ये इस सब इंद्रियों के द्वारा इसका ज्ञान नहीं करवाया जा सकता है न बीजानी मथे तद अनुशिष्य जो ये इंद्रिय के द्वारा अज्ञात तो होते हैं तो उसको से विज्ञात तो कहा जाता है और ये इंद्रियों का गोचर नहीं है विषय नहीं है इसलिए कहते हैं कि न विदमा और न बिजानीम यथ यथा ये तद तो जिसको शब्द और ये इंद्रिय ये सब के द्वारा जाना ही नहीं जा सकता है तो उसको शब्द के द्वारा अथवा इंद्रियों से कैसे दूसरों को बताएंगे यह संभव नहीं है जो इंद्रिय गोचर होगा वो स्वयं भी इंद्रिय से ग्रहण करेगा अन्य को उपदेश भी कर देगा किंतु इंद्रिय विषय नहीं होने से नहीं कर सकता है न विद्मा या ये तद अनुशिष्य कैसे इसको अनुशासन और दूसरों का बताया जाएगा ये भी हमको पता नहीं है ये कहने का तात्पर्य है अर्थात ये सबके द्वारा ज्ञान नहीं हो पाएगा इंद्रिय और अशुद्ध मन अशुद्ध मन सर्वदा विषय को भिन्नत्व न जानेगा जब कहा जाएगा आप अपना चिंतन करिए कि देखिए बुद्धि में कितना आता है अगर आता है तो आपका मन शुद्ध है अहम कहने से अगर चित्त स्थिर हुआ तो आप शुद्धांत करना आप ब्रह्म के अनुभव के लिए योग्य अधिकारी है किंतु अशुद्ध मन है हमेशा कुछ ना कुछ विचार उठ जाएगा कुछ विषय का ही चिंतन करते रहेगा वो अधिकारी नहीं है तब कहते हैं कि इस प्रकार स्थिति में इसका उपदेश नहीं किया जा सकता है इंद्रिय और अशुद्ध मन जिनका है इंद्रियों के पीछे जिनका अधिक चलना है और अशुद्ध मन है तो उनको उपदेश नहीं किया जा सकता है इसको और स्पष्ट करते हैं अन्य देवतद विदिताद अथो अदिताद अधि इति शुश्रूमा पूर्वेशम ये नस्तद्याचिरे तद् तद, तद ब्रह्म विदिताद अन्य देव विदित विदित होता है जो ज्ञान का विषय बनता है उसको विदित कहते हैं और जो व्याकृत भ्या, है नाम रूप वाला है अथवा नाम रूप भी नहीं है किंतु जैसे वायु आकाश इत्यादि हुए ये विषय विदित विदित अर्थात हम अनुमान से जानते हैं शास्त्र से आगम से भी जान लेते हैं हमसे भिन्नत्व भिन्न ना जो सब व्याकृत पदार्थ उत्पन्न हुए हैं वो सबको विधिता कहा गया है और हमारे शास्त्र बार बार कहेंगे जिसको आप जान रहे हैं वो आप नहीं है और हम जब आत्मज्ञान के मार्ग में चले हैं जानते हैं कि जिसको हम जानते हैं वो हम नहीं है फिर उसको हम ग्रहण कर मतलब वो हमारे लिए आवश्यक होगा नहीं है तो कहते हैं वो हैय है वो त्याज्य है तो जो विदित है जो व्याकृत है नाम रूप से वो सब हेय है कहते हैं ठीक है जो विदित है वो ब्रह्म नहीं है तो जो अविदित है वो ब्रह्म हो जाएगा कहते हैं जो अविदित अविदित अर्थात तो जो व्याकृत नहीं है जो व्याकृत नहीं है उसको क्या कहेंगे अव्याकृत प्रकृति माया कहते वो ब्रह्म है क्या वो भी नहीं है इसलिए कहते हैं अविदित जो है वो भी ब्रह्म नहीं है अविदित अधि अधि अर्थात अन्य अविदित से भी वो अन्य है तो जो हमको विदित है उसका हम कभी ग्रहण कर सकते हैं हमारे लिए उपादेय हम जाने ये हमारा इष्ट साधन है हमको आवश्यक है हम उसका ग्रहण कर सकते हैं उपादेय है और जो हमको ज्ञात तो नहीं है अविदित है वो हमारे लिए उपादेय होगा हम उसका ग्रहण कर लेंगे पता ही नहीं है तो इसलिए ये उपादेय भी नहीं है क्योंकि यह जो आत्मतत्व तो तो ब्रह्म है वो अविदित भी नहीं है अविदिता नहीं है अर्थात आप जानते हैं आप है ना दूसरों को पूछेंगे जा करके जानते हैं तो अविदिता आप नहीं है और विदिता भी नहीं है कहते हैं कहते हैं अभी हम जिसको जानते हैं कहते हैं कि वो तो जानते हैं मैं मोटा हूं पतला हूं गोरा हूँ काला हूँ कहते हैं वो सब विदिता वाला है वो हम उसको जान रहे हैं तो वो भी हम नहीं है विधिता अविदित ये दोनों से हम वास्तव भिन्न है इति शुश्रूमा पूर्वेशम वयम शुश्रुमा ऐसा हम लोग सुने हैं पूर्वेशम ये नद व्याचिरे उस ब्रह्म को न अस्मभ्य हम लोग के लिए जो व्याख्यान किए हैं कहने का तात्पर्य वही है कि हम भी सुने हैं इस प्रकार आचार्य परंपरा से यह ज्ञान होना चाहिए आचार्य परम्परा से श्रवणत एक बात है दूसरे बात है कि आचार्यों का सानिध्य से सानिध्य में रहने से हमको बहुत कुछ और भी ये सब ज्ञान होता है शास्त्र तो एक सीखते हैं बाकी बहुत सारे भी अनुभव आगे हैं अर्थात आचार्य परंपरा का अनुसरण नहीं करके केवल तर्क करके तो अन्य किसी भी उपाय से बहुत कुछ स्मरण रख लिए प्रवचन करने का सामर्थ्य आ गया जितने सारे कर्म यज्ञादि कर्म करे तप करे वो सबसे ये नहीं हो जाएगा केवल जो मार्ग कहा गया है आचार्य से श्रवण करके ही यह प्राप्त होता है क्योंकि लक्ष्य भी अज्ञात है मार्ग भी अज्ञात है हम कुछ न कुछ को अनुभव करके मान लेते हैं यही ब्रह्मा है मंत्र इसको और स्पष्ट करते हैं आप जिसको जान रहे हैं वो सब ब्रह्म नहीं है यद वाचा अनभ्युदितम ये न वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं तम विधि न उपास यद् प्रथमा एक वचन है जिसको है न जो वाचा अनभ्युदितम क्योंकि कर्मणि प्रयोग हो गया इसलिए यद प्रथमा हो जाएगा वाणी के द्वारा अनभ्युदितम अभ्युदितम प्रकाशितम अर्थात शब्द के द्वारा जो प्रकाशित नहीं होता है क्योंकि ब्रह्म में प्रवृत्ति निमित्त नहीं है शब्द शब्द उसी पदार्थ को कह सकता है जिसमें कोई जाति है गुण है अथवा कोई क्रिया संबंधी है किंतु ब्रह्म असंग है निर्गुण है कोई जाति नहीं है गुण नहीं है आकृति नहीं है इसलिए यह शब्द के द्वारा नहीं कहा जा सकता है अपितु किंतु ये न बाग अभ्युद्यत जिसका सामर्थ्य से ये बाघ इंद्रिय विषय को प्रकाश करता है वही ब्रह्म है बाग उसको प्रकाश नहीं करेगा अपितु उसका विद्यमानता उसका विद्यमानता अर्थात तो मन के साथ होकर के बाघ तभी तो विषय को प्रकाश करेगा अगर मन उसके पीछे है मन है तो उसमें प्रतिबिंब है चिदावास है चिदाभास विशिष्ट अंतकरण से युक्त होकर के बाघ अभ्युद्यते अर्थात विषयान प्रकाशयति तदेव ब्रह्मत्व विधि जिस चिद बिंब के साथ हो करके मन बाग को प्रकाश विषय प्रकाश का सामर्थ्य देता है उसी को ब्रह्म जानिए न नईदम उपासते अपने से भिन्न मान करके आप जिस किसी का उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है इसलिए है उपासना भी अगर करना है तो अहम का उपासना करें बार बार हम लोग विचार कर रहे हैं आगे और ठीक है भाग प्रकाश नहीं करेगा कहते हैं मन से हो जाएगा कहते यन मनसा न मनुते ये ना नाह मनोमतम तदेव ब्रह्मत्व विद्य न उपास मनसा न मनुते ये न मनुते मनुते ये कर्तरी हुआ कर्मणी हुआ मन ज्ञाने धातु कर्तरी हुआ तनाधिक्रियभ्य तनाधिक्रिय तनाधिगण्य मन ज्ञाने आत्मनिपद है तो अगर कर्तरी हुआ तो फिर यद मनसा न मनुते तो यह द्वितीय है जिसको मन के द्वारा मनन नहीं कर सकता है अर्थात विषय नहीं बना सकता है कर्ता हो जाएगा जन तो ये मुमुक्षु साधक विचार जो करता है तो जनह यद यद ब्रह्मा मनसा न मनुते मन के द्वारा विषय नहीं बना पाता है और क्या होता है ये न मनो मतम आहु और जिसके द्वारा ये मन मत मत अर्थात तो मन जिसके द्वारा जाना जाता है मन जिसको नहीं जानेगा अपितु मन जिसके द्वारा जाना जाता है तदेव ब्रह्मत्व विद्धि मनो कहने से अंत करण मनोबुद्धि ये सब कर ले लिया जाएगा तो जिसके द्वारा मन जाना जाता है और मन कैसे जाना जाता है कहते हैं मन जब कुछ रूप लेता है मन का रूप काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृतिर अधर धीर भीर ये सब मन का रूप है मन में कोई काम हुआ इच्छा हुई हमको ये चाहिए वो चाहे संकल्प स्वर्ण बुद्धि ये तो अच्छा है भी चिकित्सा संशय हुआ ये ठीक है नहीं है श्रद्धा किसी में श्रद्धा हो जाती है किसी में अश्रद्धा हो जाती है आगे धृति और धृति धैर्य है अधैर्य हो गया आगे ह्री ह्री लज्जा आगे भी हमारे जो चित्त की वृत्ति और भी भय ये सब जो होता है तब हमको मन की स्थिति पता चलती है तभी हम कहते हैं कि मन यह जो मन की स्थिति पता चला ये किसको पता चला कहते हैं जिसको पता चला वही वास्तविक आपे वो साक्षी आप है, कहते हैं मन उसके द्वारा मतम मतम अर्थात ज्ञातम जाना जाता है मन उसको जानता है साक्षी यह मन को जानता है आ, मन में प्रतिबिंबित तो हो जाना यही उसका जानना है वह विद्यमान है हमारे अंदर में ही विद्यमान है हृदय में है वही चैतन्य ज्योति उसके द्वारा मनो प्रकाशित होता है रचिताभाष विशिष्ट ये होने से ही मन विषय को प्रकाश करता है अंधकार में दर्पण है वो दर्पण अंधकार में जो है सामने में घटपट है उसको से प्रकाशित कर देगा नहीं करेगा किंतु अगर वो दर्पण के ऊपर हम टॉर्च दिखाएंगे तब दर्पण स्वयं प्रकाशित हो जाएगा और उस दर्पण का प्रकाश से सामने में जो घटपट है वो प्रकाशित होंगे तो कहते हैं कि अभी दर्पण में सामर्थ्य नहीं था अंधकार में था उसमें जब प्रकाश आया तब वो दर्पण प्रकाश करने लगा मन की स्थिति ऐसी ही है मन स्वयं प्रकाश नहीं कर पाएगा विषय को जब उसमें चिदाभास आ जाएगा चैतन्य ज्योति से वो अब होगा प्रकाशित होगा तब वो दूसरों को प्रकाशित कर देगा न ईदम यदिदम उपास अपने से भिन्न मान करके जिसका उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है अपितु मन जिसका विषय बनता है वही ब्रह्म आगे मंत्र आएंगे और वो स्पष्ट कहेंगे इसी क्रम में आगे कहते हैं यक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नदम यदिद उपास यत तो चक्षुषा न पश्यति पश्यति कर्तरी कर्मणि को कर्तरी तन तो चक्षु के द्वारा जिस ब्रह्म को यत तो द्वितीय है ब्रह्म जिस ब्रह्म को यह मनुष्य लोग चक्षु के द्वारा नहीं देखते हैं अपितु ये न चक्षुंशी पश्यती तो ये न ब्रह्मणा चक्षुंशी पश्यती चक्षुंशी क्या विभक्ति हो जाएगी द्वितीय अर्थात जिस आत्म तत्व के द्वारा ये चक्षु को देखता है चक्षु को देखता है तो चक्षु को जानता है चिदाभास विशिष्ट अंतकरण होने से आगे चक्षु का अनुभव करेगा चक्षु का अनुभव करेगा अर्थात तो चक्षु को कैसे जान लगा? यह इंद्रिय क्या इंद्रिय ग्राह्य है नहीं है किंतु इंद्रिय जब ज्ञान उत्पादन करते हैं उसे अनुमान से जान लेता है हमको आप लोग दिख रहे हैं कहता है हमारा चक्षु कार्य कर रहा है यह कैसे निश्चय हुआ कहते हैं कि चक्षुर इंद्रिय जन्य हमको ज्ञान हुआ अंतकरण की वृद्धि हुई तब कहा जाता है कि यह चैतन्य जो कि अंतकरण में प्रतिबिंबित तो हो करके ये चक्षु का उपस्थिति को बता दिया किसी को कहते हैं ये न ये न ब्रह्मण चक्षुंशी चक्षु को भी जानता है चक्षुंशी बहुवचन कह दिया अर्थात तो अन्य इंद्रियों को भी तदेव ब्रह्मत्वं विधि जिसके द्वारा चक्षुरन्द्रिय कार्य कर रहे बोल करके हम जान रहे हैं वो ब्रह्म है चिदाभास विशिष्ट जो अंतकरण है वो जो चिदाभास है वो जिसका आभाष है वही ब्रह्म है न इदम यदिद उपासते, जिसका हम उपासना करते हैं अपने से भिन्न मान करके वो ब्रह्म नहीं है इसी क्रम से आगे कहते हैं य्रोत्रेण न श्रृणती ये न्रोत्र इदम श्रोतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि न इदम यदिद यत स्त्रोत्रेण न श्रृणोति यत फिर क्या विभुक्ति हो जाएगी द्वितीय जिसे ब्रह्म को स्रोत्र के द्वारा न श्रुण्ती अर्थात श्रोत इंद्रिय इसको विषय नहीं बना पाएगा अर्थात तजन्य ज्ञान नहीं करवा पाएगा मतलब हम तेना श्रोत इंद्रिय के द्वारा यह इसका ज्ञान नहीं होगा ये न इदम श्रोत्र श्रुतम अपितु जिसके द्वारा ये श्रोत्र इंद्रिय श्रुतम अर्थात श्रुतम अर्थात अनुभूतम चिदाभास विशिष्ट अंतकरण ही निश्चय करेगा कि हमारा स्रोत्र इंद्रिय कार्य कर रहा है स्रोत्र इंद्रिय का अनुमान हो जाना ज्ञान हो जाना कहा जाएगा कि स्रोत्रम श्रोतम श्रोत्र इंद्रिय सुना गया अर्थात जाना गया जब स्रोत्र इंद्रिय ज्ञान उत्पादन करवा देता है और अंतकरण वृत्ति उसमें चिदाभास निश्चय हो जाता है तो वो चिद का जो आभास है वो चैतन्य वही अर्थात जानता है ये हमारा स्रोत्र इंद्रिय है आगे कहते हैं यणे न, न प्राणीति ये प्राणः प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्व विद्य नेदम यदिदास यणे न प्राण शब्द यहाँ घृण लेना है क्यों कहेंगे ये सब इंद्रियों का प्रकरण चल रहा है ये एकाएक प्राण कैसे लाएंगे <coughs> तो जो घ्राणेन न घृाणीति ये ब्रह्म का अनुभव नहीं कर पाएगा अपितु ये न घाण प्रणीय अर्थात घृणेन्द्रिय विषयों को ग्रहण करता है तो कोई भी इंद्रिय विषय को ग्रहण करते हैं अर्थात जानेंगे उसके पीछे अंतकरण है उसमें चिदाभास है ये आभाष चैतन्य का है उसी को ये न शब्द से कहा जाता है ये न चैतन्य न घाणेन्द्रिय विषय वो चैतन्य ब्रह्म तदेव ब्रह्म तव आप उसी चैतन्य को बिंब चैतन्य को ब्रह्म जानिए मैदम यदिदम अपने से भिन्न मान करके जिसका उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है इतने सारे कहने का तात्पर्य वही है जो पहले कह, कहे थे विदिता दधि विदिताध धन्य धन्य तद विदिता अथो अविदिता दधि उसी को दृढ़ करने के लिए इतने सारे मंत्र कहा गया विदिता अविदित से यह भिन्न है जिस जिस को आप जान रहे हैं वो सब ब्रह्म नहीं है यह सब दृढ़ करवाया गया तो अभी इतने सारे सुनने के बाद शिष्य को कहीं लगेगा हम तो अभी निश्चय कर लिया है यही ब्रह्म है और जैसे उसका संस्कार है अपने से भिन्न कोई पदार्थ को क्योंकि अगर बहुत ऊंचे कोटि नहीं हो गया है अर्थात मुमुक्षित्व तक नहीं आ गया है तब ये शरीर मनो बुद्धि ये सब से इंद्रियों से तादात्म्य इतना छूटता नहीं वो किसी ना कि कहीं तादात करके उसी को मैं मानता है और अगर कहा जाएगा कि तुम ब्रह्म अतः तो मान लिया मैं जो हूँ कदया शरीर मनो इंद्रिय जिसके साथ तादात्म्य करता है वही ब्रह्म इस प्रकार की मान लिया किंतु ये शरीर मनो इंद्रिय ये सब ज्ञे है विषय है कभी विषय को ब्रह्म मानता है तो आचार्य अभी उसको थोड़ा विचलन करवाते हैं आप कितना समझ गए तो अगर वो विचलित तो होगा तब तो जानेंगे कि इसका अभी ठीक नहीं है और विचार अभी करना है आचार्य इस प्रकार के संशय उत्पन्न करने वाले आगे उसको बात कहते हैं यदि मन से सुवेदे तिदभ्रम एवापी नूनंग ब्राह्मणों रूपम यदश्य तव यदस्य देवे स्वथ नु मीमांस एवते मन्ये विदितम् यदि मनसे सुवेदी यदि तव मन्य से सुवेदी मैं इस ब्रह्मों को सुवेद सुषु वेद अर्थात विषय तेना मैं ठीक ठीक जान लिया तो सुवेद कहते हैं जब थोड़ा असंस्कृत मन है ये विषयों को कहेगा इसको मैं बिल्कुल ठीक जानता हूँ ये तो पुष्प है कहेंगे ऐसे आप अपने आपको भी बिल्कुल ऐसा ठीक जानते हैं सुवेद कहेंगे ऐसे तो उसको अभी अनुभव नहीं आया तो सुवेद कहने से अपने से भिन्न विषय को सुवेद ये शब्द व्यवहार किया जाता है तो आचार्य कहते हैं अगर आप मानते हैं कि सुवेद तो सुवेद अर्थात आपने से भिन्न है अर्थात स्वयं को सुवेद जब पूछा जाएगा तब तो आपने से भिन्न पदार्थ के लिए पूछ रहे हैं ना अपने के लिए पूछ रहे हैं भिन्न पदार्थ के लिए पूछ रहे हैं तो आचार्य कह रहे हैं सुवेद शब्द व्यवहार करते हैं अगर शिष्य कह देगा सुवेदनी अहम अर्थात आचार्य को पता हो जाएगा ये तो ठीक नहीं जानता है क्योंकि सुवेद तो स्वभिन्न विषय है सुवे है, होते हैं तथा तो तो आचार्य कहते हैं अगर आप मानते हैं सुवेदी तो कहते हैं दभ्रम ए बापी नूनम त्व वेथ रूपम यदश्य आप तो ब्रह्म का रूप को द दभ्रम अर्थात अल्पम ही जानते हैं अर्थात ठीक ठीक नहीं जानते हैं तो यद रूप यद्य अर्थात अध्यात्म विषय में जिस चीज़ को अभी आप ब्रह्म मान रहे हैं मैं मान रहे हैं अध्यात्म अर्थात शरीर और बुद्धि कहीं किसी चीज़ को आप मैं मान रहे हैं अगर ऐसा है शरीर और मनोबुद्धि को बिल्कुल स्पष्ट जानेगा शरीर कहते हैं जानता हूँ मन को जानता है ये विचार वाला है वो विचार वाला है अगर आप ऐसे जान रहे हैं तो कोई अध्यात्म पदार्थों को मैं मान रहे हैं तो कहते हैं आप पूरा नहीं जानते हैं और तुम यदस्य देवेशु अथवा कुछ आधिदैविका पदार्थ को आप ब्रह्म मान लिए तो चाहे वो इंद्र हो चाहे वो ब्रह्मा जी हो चाहे वरुण हो किसी को भी आप मान लिए यही तो भगवान है आप जितना पुराना पढ़ेंगे देवी पुराना पढ़ेंगे कहते वही सर्वे सर्वा है उसी से ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उत्पन्न होते हैं आदित्य पुराण पढ़ेंगे और कोई भी गणेश पुराण ये है अन्य पुराण पढ़ेंगे इसी प्रकार के जिस पुराण पढ़ेंगे विष्णु पुराण पढ़ेंगे शिव शिवपुराण पढ़ेंगे कहा जाएगा यही सबसे मुख्य है बाकी सब इससे उत्पन्न होते हैं तो वो विष्णु को नहीं था वो विष्णु तो विष्णु है ना चतुर्भुज है हमसे भिन्न है हमारे आराध्य है तो इस प्रकार की अधिदैव में देवता में भी किसी को अगर ब्रह्म मान लिए कहते हैं वो भी ब्रह्म आप अल्प जानते हैं अगर ऐसी आपकी स्थिति है तो अथ नू मीमांसम एवते आपको और अधिक विचार करना है आ, अभी आपको यह निश्चय नहीं हुआ है इस प्रकार आचार्य क्यों करें अभी आपको और विचार करना है शिष्यों को पूछ करके उसको विचलित करके क्यों पूछ रहे हैं ये देखें एक ही गुरु से श्रवण करते हैं हो सकता है कि किसको ज्ञान हो गया और किसको नहीं हुआ क्योंकि अपने सामर्थ्य के अनुसार वो ग्रहण करता है उसका भूमि कितना दृढ़ है साधन चतुष्ट है कितना कितना दृढ़ है ये जो सनत कुमार है इत्यादि ये चार कुमारों को ब्रह्मा जी बस बात कह दिया उनको ज्ञान हो गया बोलो चल दिया संन्यास और श्वेत को नौ बार कहा गया तो उसको ज्ञान हुआ हम लोगों को 900 बार में भी हो जाए तो भी बड़ी बात है और एक ही गुरु में के पास भी हो तो ठीक है चलो अलग अलग गुरु हुए एक ही गुरु के पास श्रवण करने वाले भी सभी का योग्यता साधन चतुष्ट समान नहीं होता है इसलिए सभी को समान अनुभव भी नहीं आ जाता है तभी गुरु पूछते हैं आपको ज्ञान हो गया नहीं हो गया इसी को पूछते हैं निश्चय नहीं कर पाएंगे कि इसको हो गया नहीं हो गया क्योंकि उसका योग्यता के अनुसार इसलिए कहते हैं यदि मन्य से शुभ देती जैसे दृष्टांत आता है छांदो के उपनिषद में प्रजापति ने कहे कुछ विरोचन को अलग ज्ञान हुआ इंद्र को अलग ज्ञान हुआ इंद्र प्रत्या वापस आ गया विरोचन नहीं आया ये सब शास्त्र कहता है कि बताने के लिए हम कभी ऐसा न मान लें कि हमको तो हो गया हो गया तो जाकर के गुरु को पूछ करके निश्चय कर लेना है नहीं तो ये भ्रांति हो जा सकती है आचार्य जब कहे कि अर्थात आपको और विचार करना है तो शिष्य जाकर के एकांत में पुनः इसका विचार करता है और विचार करके अंतिम में कहता है कि मन्य विदितम मैं तो इसको ठीक जानता हूँ मन्य हम मन्य विदितम अर्थात तो इसको ठीक ठीक जानता हूँ आचार्य से आगम का श्रवण किया तर्क से विचार किया अपना अनुभव भी हुआ जहाँ ये तीन चीज का समन्वय हो जाता है एक विषय में ये उपनित तो हो जाते हैं तब कहा जाते ये तो ठीक तो है जैसे सुना अपने बुद्धि भी ऐसे उसको तर्क से निश्चय कर देता है और अंतिम में अनुभव भी आता है ये शरीर बुद्धि ये सब नहीं है किंतु हम है सुसुप्ति में भी हम है ऐसा शरीर मनोबुद्धि रही तो, किंतु यहाँ उस समय में स्वयं का अनुभव भी नहीं रहता है किंतु यह समाधि अवस्था में यह अनुभव होता है समाधि कोई काल अर्थात काल दृष्टि से नहीं है हमको तीन दिन होना चाहिए पाँच घंटा होना चाहिए ये इतने पाँच मिनट होना चाहिए वो नहीं है क्षणभर के लिए भी हो किंतु हमारा बुद्धि बाद में कभी न कहे कि आप अजीब हो इस प्रकार के निश्चय हो जाना तो वह शिष्य को इस प्रकार के निश्चय हुआ तो अपना निश्चय आकर के अभी वो गुरु को कहता है आचार्यों को कहता है और निश्चय जब कहना है तब तो ऐसे कहना है कि आचार्यों को पुनः संशय न हो कि इसको वास्तविक ज्ञान हुआ नहीं हुआ अर्थात इस प्रकार के शब्द से वो निश्चय करके कहता है आचार्यों को संशय न हो कि ये मंदबुद्धि है ये सब संदिग्ध इसका ज्ञान है इस प्रकार के न हो शिष्य कहता है नहम मन सुति नो न वेतीेद चो नद्वेद तेद नो न वेदेती वेद च शिष्य आकर के कहता है सुवेदे अहम न मने न वेद ये न वेद चो तद्भेद तद्वेद नो ने वेद च शिष्य कहता है कि सुवेद इति अहम न मानिए अपने से भिन्न रूपेण मैं जानता हूँ उस ब्रह्म को ऐसा नहीं है तो भिन्न रूपेण नहीं जानता है तो फिर आप जानते ही नहीं है कहते हैं कि नैद इति नो वेद इतना मैं जानता नहीं हूँ इस प्रकार नहीं है अपने से भिन्न तेना जानता नहीं हूँ और मैं जानता नहीं हूँ ये भी नहीं है तो फिर कैन रूपेण जानता है अहम अश्मी इस प्रकार की जानता है कहता है वेद च अच्छा। च कहने से न वेद अहम तो न जानता हूँ विषय तो न नहीं जानता हूँ ये मेरे से भिन्न नहीं है वास्तव में ही हूँ और शिष्य कहता है अपना अनुभव को दृढ़ करने के लिए यो नस्तद नद्वेद तदवेद मैं जो बात कह रहा हूँ हम अंतेवासियों से आपके जितने सारे वाकई शिष्य हैं उनमें से भी जिनको इस प्रकार की अनुभव है विषय ते नहीं जानता हूँ अहम तो न जानता हूँ वो भी ज्ञानी है वो भी तदवेद तद, तद ब्रह्म वेद वो भी उस ब्रह्म को जानता है जिस प्रकार के अनुभव में कह रहा हूँ विषय तुन नहीं जानना अहम त्वे न जानना वो भी ब्रह्म को जानता है ये निश्चय माना जाता है कि इस शिष्य को तो ज्ञान हुआ नो न वेद और वेद च <स्थ्थ> इसके द्वारा शिष्य दिखाता है कि अभी और हमें विचलित तो नहीं होगा तो हमारे ये बुद्धि दृढ़ है हमें कोई संशय विपर्य नहीं है संशय होता है तो ये ये महान अनर्थक गीता में भगवान कहते हैं ना आत्मा विनश्यति वो किसी काम का नहीं है विपर्य हुआ तो चलेगा विरुद्ध मात्रा दिशा में गया आगे कोई कह देगा तो फिर वापस आएगा क्यों कहते हैं उसको चलने का स्वभाव है चला पता चला ये मार्ग नहीं वापस आ गया विपर्य ठीक चलेगा संशय आत्मा इधर भी नहीं चल पाएगा उधर भी नहीं चल पाएगा खड़ा रहेगा हर चीज में उसको संशय हो जाएगा वो विनश्यति इसका जो जो श्रवण किया था आगमन से आचार्य से और अपना युक्ति से अनुभव ये तीनों जब समन्वय हो गए कहते हैं कि निश्चय कर लिया फिर कहता है खाली हम नहीं जो भी इस प्रकार जानता है वो भी उस ब्रह्म को जानता है य मत आज यातक ओ नो मित्र सं वरुण शो भगत शन इंदो बृहस्पति शो विष्णुक्रमो ब्रह्मणे नमस्ते ऋतमशमशन्मा <suss> <suss> <suss> <suss> <suss> <suss> <tuss> <tuss>